जया जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जयाद्वैत चंद्र जया गौरव भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे श्री श्री चैतन्य चरितामृत तो हम जगन्नाथ पुरी में थे जहाँ सर्वम भट्टाचार्य और राजा प्रताप रुद्र का संवाद हो रहा था तो उसको देखते हुए कृष्णदास कविराज कहते हैं कि जगन्नाथपुरी के जो निवासी हैं, उनके अंदर लालसा जो उदय हो गई भगवान चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए या देखने के लिए तो फिर चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत से वापस आ जाते हैं तो सारे निवासी मतलब ऐसा नहीं है खाली जो खाली चैतन महापुरु का जो बंगाल से भागता है तो नहीं उस समय कोई बंगाल वाला सिस्टम नहीं, नहीं आया क्योंकि चार ही लोग थे दामोदर गदाधर अच्छा, क्योंकि सिस्टम शुरू नहीं हुआ था अच्छा। ये तो महापौर फर्स्ट टाइम आये ना पूरे तो उनके साथ चार लोग आए थे आने के बाद कितना दिन के रुख है दक्षिण भारत एक महीना लगभग फाल्गुन में शायद संन्यास लिया चैत्र में आए का उद्धार किया और ही में चले गए इस अध्याय देखें हाँ सबसे पहला टारगेटेड सार्टाचार्य थे पहला भक्त बनाया चैतन्य महापूर्ण होने को आनंद सभा का रमान सबे आशी सार्वभौ में कैला निवेदन तो अभी दक्षिण आए थे तब भाई आए लोग तो चैतन्य महाप्रभु आ गए थे और जगन्नाथपुरी के निवासियों ने जब सुना हाँ तो उनका मन आनंद से भर उठा हाँ सभी आशीष सार्वभ में कैले निवेदन तो यहाँ दो चीज़ें हैं एक है कि कोई महान वैष्णव आ रहे हैं तो हृदय में आनंद बढ़ना चाहिए कभी कभी हमें क्या होता है कोई आ रहा है तो हृदय तो में कुछ होने लगता है ईर्षाद विशारे क्यों आ रहे हैं नहीं ऐसे होता है हमारे हृदय में तो ये मुश्किल है लेकिन तो यह नवद्वीप वासियों का क्या या जगन्नाथपुरी वासियों की स्थिति थी उनका मन आनंद से भर गया था और फिर उन्होंने महाप्रभु को मिलने के लिए महाप्रभु के जो भक्त हैं सार्वमट्टाचार्य उनको अप्रोच किया उन्हें डायरेक्ट महाप्रभु को अप्रोच नहीं किया प्रसाद भगवत प्रसाद उनको अप्रोच किया सर्वम भट्टाचार्य को क्योंकि सर्वम भट्टाचार्य के अति प्रिय हो गए थे महाप्रभु जगन्नाथपुरी में प्रभु रसहितामा सबार करा हिलन तुम्हारा प्रसाद पाए प्रभु रचरण देखो अगले पैर में वही बात बोली है आपके प्रसाद से ही आपके कृपा से ही हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति होगी हाँ कि आप क्या करें हमारा मिलन कराइए तो यही है निवेदन गुरु के चरणों में एक शिष्य का तो शिष्य के भांति ये जो पुरी के निवासी हैं वो सर्वम भट्टाचार्य को अप्रोच कर रहे हैं भट्टाचार्य का ही काली काशी मिश्रे रघरे प्रभु जाय बेनता मेले बसारे तो भट्टाचार्य ने उनको उत्तर दिया और उन्होंने कहा काली काशी मिश्रेर घर है कल काशी मिश्र के घर में आ, होंगे चैतन्य महाप्रभु और मैं आप सबका वहाँ अरेंज कराऊंगा मीटिंग मिलने के लिए प्रभु जाए बिनो प्रभु वहाँ जाएंगे कहाँ मिला व सवार उन आप सबको मिलाऊंगा वहाँ आरधि न महाप्रभु भट्टाचार्य संगे जगन्नाथ दर्शन कैला महारंगे तो अगले दिन चैतन्य महाप्रभु ने जब आए तो इनके साथ सर्वम भट्टाचार्य के साथ वो जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं और भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते हैं महारंगे मतलब बहुत अधिक उत्साहित होकर आनंदित होकर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को देखने जाते हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इतने लगभग उनका यात्रा दो साल का था दक्षिण भारत की यात्रा अच्छा। और वो श्रीरंगम में चार महीने रहे जहां उन्होंने जगन्नाथ का विरह उनसे सह नहीं हो रहा था इसलिए गोपाल भट्ट के घर में उन्होंने विग्रह बनाए जगन्नाथ बल्कि वो साउथ इंडियन, इंडियन विग्रह देखा होगा ना फोटो श्रीरंगम में आज भी हैं इतने छोटे छोटे जगन्नाथ हैं और बिल्कुल ही अलग है, है। जगन्नाथ लगते नहीं वो लगता है कोई खेल डॉल है तो महाप्रभु इतने विरह के बाद आते हैं अरुण का आनंद से दर्शन करते हैं महाप्रसाद दिया मिली ला सेवक गाप्रभु सभा तो जगन्नाथ के जो सेवक हैं वो चैतन्य महाप्रभु को भगवान का महाप्रसाद प्रदान करते हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु उसके बदले में क्या करते हैं आलिंगन।, आलिंगन करते हैं अपनी कृपा देते अच्छा है।, है जे ये जगन्नाथ का जो भक्त है उनका बारे में बात कर रहे हैं तो उन लोग जगन्नाथ का प्रसाद जगन्नाथ के सेवक हाँ, बट जिन लोगों ने पहला श्लोक में बोला था के पास निवेदन किया था जब नहीं लेकिन अभी चैतन्य महाप्रभु मंदिर में गए हैं ना तो जगन्नाथ मंदिर जब में रहे हैं मतलब चैतन्य महाप्रभु कृतज्ञ रहते थे कोई भी कुछ देता है हमें तो हमें उनके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए ग्रेटफुल होना चाहिए इसलिए ग्रेटफुल हृदय होगा तो एक तो एक कपटता का भाव नहीं आएगा हमारे हृदय में मतलब तो कृतज्ञता जो है ना ग्रेटफुलनेस दर्शन करी महाप्रभु चलीला बाहिरे भट्टाचार्य अनिल तारे काशी मिश्र घरे तो दर्शन करके चैतन्य महाप्रभु बाहर निकलते हैं और भट्टाचार्य उनको कहाँ लेके आते हैं काशी मिश्र के घर में।, में ले आते हैं काशी मिश्र आशी पड़िला प्रभुर चरणे ग्रह सहित आत्मा तारे कैल तो काशी मिश्र ने जैसे देखा चैतन्य प्रभु को तो उन्होंने आके एक प्रकार से उनको चरणों में दंडवत किया पड़ेला प्रभुर चरणे और घर के साथ सब कुछ भगवान को सरेंडर कर दिया इसलिए भक्तिन ठाकुर ने बोला है ना क्या मानस देह गेहो जो कि चुमुर अरपिलु तुवा पदे नंद किशोर तो वो बहुत आनंदित हो गए थे उनको ये सेवा का मौका मिल रहा था कि उनका घर क्योंकि आत्मा मतलब खुद को नहीं, नहीं, नहीं, नहीं फिजिकल घर ना घर एंड आत्मा भी बोला है मतलब दोनों सब प्रकार से उन्होंने शरण ग्रहण की तो सरव भट्ट काशी मिश्र आनंदित थे अपना घर उनकी सेवा में वो लगा पा रहे थे प्रभु चतुर्भुज मूर्ति तारे ला, आत्मसात करे तारे देखा कैला तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वीकारा और उसके पूर्व चैतन्य महाप्रभु ने क्या चतुर्भुज वि चतुर्भुज मूर्ति अपना दर्शन कराया तो अलग अलग लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने जैसे चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में थे छोटे बालक के रूप निमाई के रूप में तो जो ब्राह्मण उनके घर आया था तो उनको बाकी नहीं देख पाए उसको उन्होंने देखा केवल वही देख पाए प्रभुरा चतुर्भुज तारे देखा तो उन्होंने स्वीकारा उनको उनके उस सेवा को क्योंकि निवेदन किया था उन्होंने कि ये मेरी सेवा मतलब उन्होंने अपने आप को समर्पित किया था उसको महाप्रभु ने स्वीकार किया और उनका आलिंगन किया उसके बदले में तारे आलिंगन कैला उसका लक्षण है स्वीकारने का तबे महाप्रभु था वसीला आसने चौदह के वसीला नित्यानंद आदि भक्तगण तो चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में बैठते हैं बल्कि एक पहला दिन है चैतन्य महाप्रभु का पहला दिन है गंभीरा में तो सारम भट्टाचार्य उनको ले गए थे और सारे भक्त वहाँ आ गए थे उनसे मिलने के लिए तो उनको एक आसन में बिठा दिया और चारों ओर हाँ, चैतन्य महाप्रभु के जितने भक्तगण है तो उस टाइम कौन कौन भक्त है ज्यादा चार भक्त है बोले नित्यानंद सारे पुरुषोत्तम जगन्नाथ के निवासी थे नित्यानंदू भी है न हाँ तो वो हमेशा याद रखना चाहिए कि चार भक्त महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी आए थे कौन-कौन नित्यानंद जगदानंद मुकुंद और दामोदर अच्छा स्वरूप दामोदर नहीं दामोदर पंडित अच्छा स्वरूप दामोदर बाद में हम्म वो बाद में आते स्वरूप दामोदर ने मायावत सन्यास लिया था वो चले गए थे इनके फ्रेंड हुआ करते थे लेकिन बाद में वो इधर आए पुरुषोत्तम क्षेत्र में तबे महाप्रभु ता वसीिला आसने चवदी के वसीला नित्यानंदादि भक्त गणे सुखी हयला देखी प्रभु वास संस्थान यई वासाय हय प्रभु सर्वसमाधान समाधान चैतन्य महाप्रभु ने अपना निवास स्थान देखा और वो आनंदित हो गए जो महाप्रभु सोचते थे वैसा इनको निवास स्थान मिला था तो चैतन्य महाप्रभु सोचने लगे कि जो भी मेरी आवश्यकताएँ हैं उनको इन्होंने ध्यान में रखा है ये निवास स्थल मुझे प्रदान करके सार्वभौम कहे प्रभु जोग्य तो मारवासा तुम्हें अंगीकार कर काशी मिश्र आशा तो वो कहते हैं कि ये आपके लिए जो आवश्यक है ऐसा ये स्थल है निवास करने के लिए और ये काशी ने आपको प्रदान किया है तो इसको कृपा करके स्वीकार कीजिए तो दोनों चीज़ें हैं मतलब शिष्य को भी सरेंडर होना चाहिए कृष्ण के प्रति और गुरु जब देखते हैं कि शिष्य समर्पित है तो गुरु रिकमेंड करते हैं है ना तो यहाँ सार्व भट्टाचार्य रिकमेंड कर रहे हैं उनकी सेवा को और इसलिए तो भगवान चैतन्य महाप्रभु उसको स्वीकार कर रहे हैं तो यह हमेशा आवश्यक है गुरु प्रसन्न होते हैं हमारी सेवा से तो वो कृष्ण को रिकमेंड करते हैं और जिसके द्वारा हमारे हृदय में फिर सेवा करने की और आसक्ति का उदय हो जाता है प्रभु कहे यही देह तो मभाकार जय तुम्हें कह से सम्मत अमार चैतन्य महाप्रभु का शरणागति देखिए ह चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जो मेरा शरीर है, आप है। ये आप सबका है यही देह तो मभाकार हाँ कि मेरा जो ये बॉडी है ये आपका आप है भक्तों का है इसलिए आप जो कहते हैं उसको मैं स्वीकार करता हूँ जय तो कह कहे सही सम्मत आमार तबे सार्वभौम प्रभुर दक्षिण अपार्श्वसी मिलाई तेला गिला सब पुरुषोत्तम वासी हाँ पुरुषोत्तम के निवासी दक्षिण भाग इस तरह बैठ गए सारण भट्टाचार्य महाप्रभु के और उनको मिलाने लगे अलग अलग भक्तों को जो भी पुरुषोत्तम के निवासी हैं यही सब लोक प्रभु वैसे नीला चले उत्कंठित तह याचे सवे तो मामिली बारे ये उत्कंठी शब्द कई हमारा ये नहीं ये नहीं करता क्या कहते छोड़ नहीं रहा है बार बार ये शब्द चैतनी चरितमृत में कई जगहों में प्राप्त होता है तो भट्टाचार्य कहते हैं कि यही सब लोक प्रभु वैसे नीला चले हे महाप्रभु ये सारे भक्तगल नीलाचल निवा, में निवास करते हैं उत्कंठित हयाचे है सबे तोमा और आपको मिलने के लिए बहुत ही लाला थे, थे, थे, थे।, थे। त्रिशित चातक करे ये करे हाहाकार सब सबे कर अंगीकार तो इन सब की तुलना किससे करते, है? करते हैं चातक वृक्ष से करते हैं चातक वृक्ष केवल स्वाति नक्षत्र का ही जल पान करता है बल्कि उसको कई सारा जल अवेलेबल है लेकिन वो कहता है नहीं और वो अपनी चोच ऊपर करके रहता है वहाँ उसकी उत्कंठा झलकते ना ऊपर करता है तो वो मरने के लिए भी तैयार है लेकिन पिएगा तो क्या पिएगा स्वाति नक्षत्र का पहला जो वर्षा है जो उसको पिएगा हाँ तो यह कहते ऐसे भक्तगण है इतने इनके तृष्णा अधिक बड़ी बड़ी हुई है और जिसके कारण वो हाहाकार कर रहे हैं हाहाकार मतलब रो रहे हैं आपको मिलने के लिए तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन अलग अलग जहाँ भी करो मतलब जहाँ भी देखेंगे ना ग्रंथों में इस लालसा को बहुत बड़ा स्थान दिया है हाँ तो ये आध्यात्मिक तृष्णा है तेज तो यही सब सबे कर अंगीकार ये चातक पक्ष के समान आपके लिए क्रंदन कर रहे हैं इसलिए हे प्रभु आप क्या करो इन सब को स्वीकार करो जगन्नाथ सेवक यही नाम जनार्दन अनवसरे करे प्रभु श्रीअंग सेवन तो वास्तव में भक्त की जो पहचान है वो सेवा से होती है भक्त मतलब सेवा है ना सेवा और भक्त को अलग नहीं किया जा सकता तो इसलिए यह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उनका नाम और सेवा किस भक्त का ये नाम है और ये कर्ता क्या है हाँ जैसे हम उन्हें महाराज को मिलने जाते हैं कहते प्रभु जी ये नाम इनका है इनका ये सेवा करते हैं भक्त तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं ये जग सरव भट्टाचार्य कहते हैं कि ये जगन्नाथ के सेवक हैं जनार्दन जिनका नाम है और अनवसरें जिस समय भगवान को बुखार होता है हाँ स्नान के बाद तो उस समय उनका अंग सेवन भगवान का ये करते हैं कृष्णदास नाम यई सुवर्ण वेत्रधारी शिकी माहि नाम ये लिखानाधिकारी तो ये जो कृष्णदास है वो हमेशा सोने की छड़ी लेके खड़े रहते तो जगन्नाथ की सेवा में जो भोग लगता है तो वहाँ जो गरुड़ स्तंभ है उसके पास सोने का छड़ी लेके व उनका एक सेवक खड़ा रहता है क्यों? तो ऐसे ऐसी प्रथा है तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि दूसरे एक भक्त है शिखी माही हाँ जो लेखन अधिकारी एक बुक है ना मालदा पांजी मालदा पंजी का है अभी भी है वो कई हजारों सालों से हैं जो भी जगन्नाथ की सेवा आराधना या कुछ ऐड हो गया है या कब क्या घटना हुई जगन्नाथ से संबंधित सब उसमें लिखा रहता है तो मेनली जगन्नाथ संस्कृति का वर्णन उस ग्रंथ में आता है उसका नाम है मालदा पंजी का तो एक मादल एक प्रकार का वाद्य होता है गोल जिसके मादल, मादल।, मादल ना। तो उसके अनुसार वो होता है ना उसके समान होता है वो प्रद्युन मिश्र यहाँ वैष्णव प्रधान जगन्नाथ है महाशयार यहाँ दास नाम तो अभी प्रद्युम्न मिश्र के बारे में वो कहते हैं कि ये वैष्णव में क्या है वैष्णव प्रधान ह भागवतम में राजा परीक्षित को भी भागवत प्रधान बोला गया है शुक्रदेव गोस्वामी को भी भागवत प्रधान भी बोला गया है तो उसी प्रकार जितने भी वैष्णव हैं उनमें ये सर्वश्रेष्ठ हैं प्रद्युम्न मिश्र जगन्नाथेर महाशोयार यहाँ दास नाम और कहते हैं कि जगन्नाथ के सेवकों में ये महान है और जिनका नाम है दास मुरारी माह यहाँ पर इन्हें इनका नाम तो है ना दास भी है दास एक उपाधि डेजिग्नेशन भी होता है ना मुरारी माहि यहाँ शिकी माह रही तोमार चरणी नहीं तो मुरारी माही जो सिक्खी माहिती का आ, ये है भाई हैं तो ये चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद थे आ, तो ऐसे वो कहते हैं कि इनकी विशेषता क्या है तुम्हारा चरण वेनो आर गति नहीं इनकी और कोई गति नहीं आपके चरण कमलों के अलावा तो यहाँ सारे वैष्णवों के नाम गिनाए जा रहे हैं कभी कभी हम आलस करते हैं जब चैतन्य चरितमृत जब आदि लीला है उसमें वैष्णव के बहुत सारे नाम आते हैं कहते क्या है कदू खत्म होगा लेकिन नहीं कृष्ण नाम जितना महत्वपूर्ण है उतना ही वैष्णव का नाम है कभी इस एटीट्यूड से स्किप नहीं करना है वैष्णव के नाम।, हाँ। तो तो तो है। नाम को लगता है, इतना है। तो क्या है क्या, उसे पता है, चलता है।, है हमारे एटीट्यूड का कि हमारा एटीट्यूड क्या है मनोवृत्ति कैसी है वैष्णव के नाम सुनने के लिए सब लोग देवतागण महाप्रभु लालायत रहते थे हर वैष्णवों का नाम का जब आता है लिस्ट या कुछ तो दुखी हो जाते हैं मैं जब नया नया ज्वाइन किया था तो एक छोटा सा बंगाली बुक मुझे मिला था चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद हुए हैं नरहरी चक्रवर्ती उन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं तो वो मेनली गोविंददेव के पुजारी हुआ करते थे मैं सोच रहा था कि हमारे गौड़िया संप्रदाय कितना अद्भुत है वो गोविंद देव का कुक है उन्होंने दस बीस ग्रंथ लिख दिए जिनका हम अध्ययन करते कुक होने के बावजूद हम कुक को क्या सोचते हैं अरे ये तो प्रचारक नहीं है तो मतलब हम कैसा हमारा मेंटैलिटी एक मेंटेलिटी होता है ना इसलिए भक्त कौन है एक्चुअली बड़े ह्रदय वाला पवित्र हृदय वाला जो वैष्णव का गुणगान करता है या प्रशंसा पूर्ण वचन जिसके मुख से निकलते हैं तो वहाँ वो एक बुक है जिसका नाम था नामामृत समुद्र बंगला बुक है इस प्यारों में न अभी तो नहीं मिलता तो मुझे लगा कि इसमें नाम के बारे में बहुत कुछ वर्णन होगा जब मैंने पढ़ा पढ़ा पूरा बुक केवल वैष्णव के नाम से भरा पड़ा है ओनली वैष्णव के नाम जितने प्रभु के पार्षद सबके नाम और प्यारों में है इतना आनंददायी है मधुर है तो आगे वो कहते हैं चंदनेश्वर सिम्हेश्वर मुरारी ब्राह्मण विष्णुदास धाय तुमार चरण तो वो कहते हैं कि ये जो डिबोटीज़ हैं चंदनेश्वर हैं सिम्ेश्वर हैं हाँ मुरारी ब्राह्मण हैं विष्णुदास हैं वो आपके चरण कमलों के स्मरण में हमेशा निमग्न रहते हैं प्रहरराज महापात्र यह महामती परमानंद महापात्र यह रसमति तो ये जो परमानंद महापात्र है जिनका दूसरा नाम महापात्र भी है जो क्या है बहुत ही बुद्धिमान है ये सब वैष्षण चरण देखो कितना महत्वपूर्ण शब्द यूज किया है उन्होंने क्षेत्र बल्कि एक किसी किताब का टाइटल हो सकता है केवल जगन्नाथपुरी के, के भक्तों का चरित्र का वर्णन करके ये बुक का टाइटल लिख सकते हैं कि श्री क्षेत्र का ये भूषण है आभूषण है इसलिए नरोत्तम ठाकुर का एक गीत है जिसमें वो कहते हैं कि ठाकुर वैष्णव पद आवनी सुसंपद हाँ, हाँ, हाँ, हाँ कि जो ये ठाकुर है वैष्णवाज है वो आवनी मीन्स पृथ्वी की संपदा है हाँ, तो संपदा मीन्स एक धन मूल्य है ना मूल्यवान है हाँ, तो उसी प्रकार से यहाँ कहते हैं कि एक क्षेत्र का भूषण है मतलब श्री क्षेत्र का ये सौंदर्य है अलंकार हाँ अलंकार है ये सब वैष्णव है तो ये वैष्णव नहीं रहेंगे तो वो अलंकार विहीन हो जाएगा और उनकी विशेषता क्या है एकांत भावे चिंतित सबे तोमार एकांत आ, भावना से आ, आपका चिंतन करते हैं निरंतर तबे सबे भूमि पड़े दंडवत सभा अलंगीला प्रभु प्रसाद करिया चैतन्य महाप्रभु को देखकर जब ये इंट्रोड्यूस किया उनको तो उन्होंने महाप्रभु को दंडवत किया और दंडवत करके चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं उनका आलिंगन करते हैं हे न काले आयला तथा भवानंद राय चारिपुत्र संगे पड़े महाप्रभुरा पाय तो उसी समय अभी ऐसा नहीं कि सारे डिबोटीज आ ही गए थे वहाँ आ, कुछ थे और कुछ आना बाकी थे तो उस समय भवानंद राय आते हैं ये रामानंद राय के जो पिताश्री हैं वो आते हैं अपने चार का पिता।, पिता ही है भवानंद राय तो अपने चार पुत्रों के संग में आते हैं और वो महाप्रभु के चरणों में वो गिरते हैं सर्वभ म कहे राय भवानंद यार प्रथम पुत्र राय रामानंद <laughs> अगले ख्याल में बोला तो वो जानते थे क्योंकि मैंने उस दिन भी बोला ना सार्वम भट्टाचार्य जब चैतन्य महाप्रभु उनके पास क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत गए ना निकले ना तो बहुत बड़ी शिक्षा है जब निकले है, तो सब भक्तों के पास गए और सबसे आशीर्वाद मांगा कि मैं जा रहा हूँ इस कार्य के लिए आप सब वैष्णु कृपा कीजिए और दूसरा सारम भट्टाचार्य के पास भी गए कहते तुम कृष्ण का विग्रह की बहुत अच्छी आराधना करते हो तो जब तुम आराधना करते हो ना अपने डेटिस का तो मेरे लिए प्रार्थना करना रोज ऐसे महाप्रभु बोले सरव भट्टाचार्य का तब महाप्रभु कहते हैं तुम प्रार्थना करोगे तो मैं सुव्यवस्थित रूप से यात्रा से वापस आ सकता हूँ कितना विनम्रता है साक्षात भगवान ऐसा बोल रहे हैं और वहाँ रामन जब सारम भट्टाचार्य ने सुना मूर्छित हो जाते आप क्यों जा रहे हो फिर वो निवेदन करते कुछ दिन और रहो तो महाप्रभु एक हफ्ता मतलब निकल रहे थे बैग लेकर वो एक हफ्ता रुक जाते हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु उनके साथ कथा कीर्तन प्रसाद और फिर उनको विदा करते हैं साइनल रामानंद राय कहा अध्याय पहले पढ़ना पड़ेगा अच्छा। पीछे जाना पड़ेगा एक अध्याय साउथ इंडिया यात्रा की शुरुआत तो ऐसे तो उसी समय जब निकल रहे थे ना तो कहते एक डिवोटी को मैं जानता हूँ और उसको हमेशा मैं हीन दृष्टि से देखता हूँ होता है ना कई बार हमें किसी भक्त का ग्लोरीज़ पता नहीं होता ऐसे चलो ऐसा ही कुछ है ना ऐसे हमारी भावना रहती है <laughs> तो ऐसा हीन भावना से हम भक्त को देखते लेकिन एक एटीट्यूड रखना चाहिए चाहे कोई डिवोटी कैसा ही क्यों ना हो कृष्ण का बहुत प्रिय है प्रभुपाद के आंदोलन में तो हमें इसे एक आदर पूर्ण भावना से हमें देखना चाहिए नहीं तो क्या होता है हमारे कृष्ण स्मरण में बाधा पड़ती है किसी के भक्त किसी भी भक्त के प्रति थोड़ा भी हिन्द भाव आ जाता है ना तो कृष्ण नाम जब में बाधा ही बाधा है कृष्ण नाम में हमारा मन लग नहीं सकता हिन्द भाव में हिन्द भावना मतलब एक नहीं अनादर पूर्ण भावना या चलो या ऐसे ही हैं नहीं कई बार हम ऐसे कमेंट मार देते किसी के प्रति या फिर अपने मनमाने ढंग से इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट हाँ अरे कृष्ण के लिए हर कोई इम्पोर्टेंट है है ना हम सोचते हैं ना डिवोटिस के बारे में तो नहीं सोचना चाहिए हमें पर्सनल लाइफ में तो क्या होता है क्योंकि जितना भक्तों के प्रति ऐसी भावना रखते हैं उसका रिजल्ट क्या है कृष्ण स्मरण खंडित ये नहीं होगा ये ये टेस्ट है मतलब ये इसका रिजल्ट ही है इसलिए रूप गोस्वामी का उदाहरण सुनते हैं ना वो मेडिटेशन कर रहे थे ये ये ये पूरा लीला आता है भक्ति रत्नाकर नामक ग्रंथ में तो ये रूप गोस्वामी मेडिटेट कर रहे थे तो वो जा रहे थे भक्त अभी वो तो हाँ ही रहे थे उन्होंने जानबूझ के भी नहीं किया था लेकिन फिर भी इतना प्रभाव होता है तो चाहे वो डिवोटी उसको स्वीकार मतलब वो भक्तों का स्वभाव होता है कि चलो टॉलेट करते हैं ना तो लेकिन फिर भी हमारे अंदर ऐसी भावना आती है तो फिर कृष्ण नाम हमारे लिए कठिन हो जाता है कृष्ण स्मरण कठिन होता है तो ऐसे वो रसारम भट्टाचार्य कहते एक भक्त था पुरी में जिसका नाम था रामानंद राय ये यहाँ नहीं है ये पहले अध्याय में कहते मैं उनको ऐसे भावुक ही तो वेदांत नहीं पड़ता कुछ नहीं भक्त शुद्ध भक्त थे ना तो कहते जब ये खुद भक्त बने ना तब तो उनका इंपॉर्टेंस पता चला रामानंद राय का कहते अभी अभी रामानंद राय उनसे दूर थे लेकिन जहाँ जब पूरे में होते थे तो उनको प्रति ऐसी भावना थी तो रामानंद राय चले गए और ये खुद भक्त बने महाप्रभु के कारण तो उनको इम्पोर्टेंस पता चला अरे क्या भक्त था वो रामानंद राय हाँ तो वो फिर महाप्रभु को बोला कि आप जाए रहे हो ना दक्षिण भारत तो वहाँ गवर्नर एक है रामानंद राय कहते मेरे जीवन में उनके जैसा रसी वैष्णव ने देखा कृष्णा के लिए जो भरा है वो ऐसा भक्त ने देखा मतलब उन्होंने और की पूरी यात्रा में किसी के बारे में नहीं रेकमेंड किया रामानंद राय के बारे में रेकमेंड किया तो ये विशेषता थी उनकी वो खुद ही अनुभव कर लिए कि हाँ रामानंद राय के प्रति मेरे ऐसी भावना थी तो एक्चुअली वैसे ही है जितना जितना हम शुद्ध होते जाते ना उतना उतना हमें रिविल होती जाती चीजें ना भक्तों का स्वभाव भक्तों की श्रेष्ठता विग्रह की ना महिमा है नाम है कृष्ण कथा है शास्त्र है जितना शुद्ध होंगे उतनी चीजें प्रकट होने लगेगी हे नथा भवानंद राय चारे पुत्र संगे पड़े महाप्रभु रार्वभम कहे ये राय रा, भवानंद यहाँ र प्रथम पुत्र राय रामानंद <coughs> तो ये भवानंद राय अपने चारों पुत्रों को लेके आए थे और कहते हैं कि इनका पहला पुत्र है ये रामानंद रे महाप्रभु तारे कैला आलिंगन स्तुति करी कहे रामानंद विवरण तब महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया किसका आलिंगन किया भगवान हाँ भगवान इस प्यार से थोड़ा सा वो रहता है कन्फ्यूजन तभी महा क्योंकि वो बोला ना कि रामानंद इनका पुत्र है तो फिर यहाँ आता है तबे महाप्रभु तारे कैला आलिंगन तो कई बार हमें लग सकते कि अरे रामानंद राय का आलिंगन किया वो ऑलरेडी रामानंद राय को मिलके आए थे साउथ से चैतन्य महाप्रभु जब आए ना चा, चा, चा। तो अभी तो वो भवानंद राय सामने खड़े हैं उनके स्तुति करी कहे रामानंद विवरण फिर महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया और महाप्रभु किसका गुणगान करने लगे रामानंद राय का रामानंद हे न रत्न जहा रतन क्या मतलब एक्चुअली शुद्ध होना है ना चैतन्य का गान करते रहो कुछ नहीं चाहिए संसार में चैतन्य भागवत चैतन्य चरित्र गान करते रहो लाइफ में देखेंगे आप ज्यादा समय नहीं लगेगा शुद्ध होने के लिए रामानंद है नरत इसलिए मुझे बंगला अच्छी क्यों लगती है कि इतना उसमें इतना मधुर वो है हम्म बहुत बहुत सुंदर रामानंद है न रत्न जहा तहार महिमा लो के कह न जाए तो पुत्र हाँ तो कहते रामानंद राय जिनके पुत्र है हाँ, वो कैसे पुत्र हैं रत्न है, है वास्तव में मतलब तो देखो वैष्णव के तुलना महाप्रभु रत्न वहाँ आभूषण बोला तो आभूषण भी रत्न आदि से बनते हैं ना तो कहते रत्न है रामानंद राय जैसा जिनका पुत्र है वो महान है जिनके बारे में कितनी उनकी गुणगान किया जाए साक्षात पांडु तुम्हें तोमार पत्नी कुंती पंच पांडव तोमार पंच पुत्र महामती हाँ तो अभी पांच पुत्र थे तो ये चारों को लेके आए थे और रामानंद राय कहाँ थे दक्षिण भारत में थे जिनको महाप्रभु मिलके आए थे तो कहते हैं कि आप पांडु हो और आपकी पत्नी कौन है कौनती महारानी है हाँ आपके जितने पुत्र हैं वो महा महामति मतलब बहुत हाईली एलिवेटेड एलेवेटे। एले, और इंटे, इंटेलेक्चुअल है बहुत ही बुद्धिमान है मोती मीन्स बुद्धिमान हाँ मति महामति मति मीन्स बुद्धि और महामति मींस महा बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान राय कहे आमिशूद्र विषय अधम तबु तुम्हें स्पर्श ईश्वर लक्षण तो ये ये चीज़ भगवान को बहुत अट्रैक्ट करती हैं जो विनयशीलता है और दीन हिंद का भाव आप वो मध्य लीला में पढ़ेंगे जब सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी का मिलन चैतन्य महाप्रभु के साथ इतनी दीन वचन बोले हैं चैतन्य महाप्रभु रोने लगते हैं महाप्रभु के मेरा हृदय फट रहा है ला ऐसा विनयशील आपका उद्घार है हाँ। तो वो तो ठीक है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो लेकिन उन्होंने जो विनयशील वचन बोले थे अपने बारे में हाँ महाप्रभु कहते हैं चैतन्य महाप्रभुरा फट रहा है तो इसी से चैतन्य महाप्रभु को खरीद सकता है व्यक्ति दिनहीन भाव को सदैव अपने हृदय में धारण करता है तो इसलिए भक्ति सिद्धांत और ये आचार्यगण कहते हैं कि एक साधक को हमेशा ये गीत चूज करने चाहिए जिसमें दिनहीन भावना है अमारा जीवन सदा पापे रथ एक पुण्य लेश ऐसे जितने वैष्णव आचार्यों के गीत हैं उनको सिलेक्ट करके उनका उच्चारण करते रहना चाहिए तो उससे जो हृदय है वो उस भावना को डेवलप करता है वो उस भावना से बन जाता है इसलिए भक्ति सिद्धांत भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे कोई वो गाता था ना श्रीत कमला कुछ मंडल है या फिर यशोमति नंदन जय राधे जय कृष्ण कहते यही सॉन्ग आते दूसरा नहीं आता हमारा जीवन सदा पापे रहता हाँ हा, तो ऐसे मतलब भावना के भगवान को क्रंदन कर रहे हो भगवान को पुकार रहे हो ऐसे इसलिए तीन प्रकार की प्रार्थना है ना, ना दैन बोधिका है लालसा मई है और एक कौन सी है संप्रार्थनात्मिका नहीं अच्छा प्रार्थना के तीन प्रकार होते हैं हाँ, वो मैंने उसमें दिया है बुक की शुरुआत में इंट्रोडक्शन में तो जो लालसा में वो बहुत की राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर चाम करना चाहता हूं, मैं आपको तामुल वो सब बहुत तो, तो, है, है, है, है। तो वो हमारे लिए नहीं है जिसमें ये एक है दैन बोधि का एक है सम और एक है लालसा में मतलब रिक्वेस्ट करना सेवा के लिए सरल भावना से लेकिन हमारे लिए कौन सी है दैन बोधिका जो ये सब रूप दिया है। हाँ तो ये दैन्य के जो प्रार्थनाएं हैं इन आचार्यों ने दिए भक्ति ठाकुर के सामूब आप देखते हैं उसमें ऑलरेडी है भक्ति नरोत्म दास ठाकुर के हैं तो उसमें भी हैं सिस्टमेटिक तो ये इन प्रार्थनाओं को चूज करके एक भक्तों को गाना चाहिए गाना या पर्सनली ये सब चीजें क्या है पर्सनल स्पिरिचुअल कल्टीवेशन अपने लिए और फिर जो थोड़ा थोड़ा मैचोर हो जाता है उनको भी बताएं तो ये चीज़ है कि हम खुद अपने हार्ट की केयर करें क्योंकि प्रभुपद कहते दो चीज़ें हैं ना दूसरों को बचाना बड़ा है लेकिन उससे भी बढ़कर रियलाइजेशन क्या है अपने आप को बचाना वो बहुत बड़ा रियलाइजेशन है तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए एक दो ना? बोधिका जो प्रार्थना है इसलिए खुद कब मानता है नहीं नहीं नहीं अच्छे से वो बोला बोलते थे हम लोगों दूसरों को बचाना खुद खुद का बचाना भी बचाना दो चीजें है ना दूसरों को बचाना एक साक्षात्कार है लेकिन उससे भी बढ़कर साक्षात्कार है अपने आप को बचाना निज वित्त भृत्य पांच पुत्र सने आत्मा समर्पिलु आमी तो चरणे वही चीज़ बोली है और प्रभुपाद ने इसके तात्पर्य में भी लिखा है मानस देहा जो कि चुमुर क्योंकि वो कहते मेरे जो पुत्र आदि है हाँ जो भी घर सेवक जो भी है वो आत्मा आत्मा के साथ अपने आपके चरण कमलों में समर्पित कर देता हूँ यही वाणी नाथ रही वे तो जबे जयी आज्ञाता करीब सेवन है तो उन्होंने वानीनाथ राय को चैतन्य महाप्रभु के चरणों की सेवा में तुरंत ही रख दिया कहते हैं आप उनका एक पुत्र वानीनाथ हाँ चार पुत्र साथ लेके आए थे ना? एक वानीनाथ भी था उसमें तो कहते ये जो भी आप आज्ञा करोगे हाँ करीब सेवन तुरंत ही करेगा आपकी सेवा आत्मीय ज्ञाने मोरे संकोच न करीबे जय जबे छत से ही आज्ञा दिवे और वो कहते हैं मुझे अपना आत्मीय मानो मतलब अपना रिलेटिव आत्मीय तो आप हेजिटेट मत करो आप कुछ भी आज्ञा दो जो भी इच्छा है मैं करूँगा ये कितनी शरणागति की आवश्यकता है प्रभु कहे कि संकोच तुम्हें न पर जन्मे जन्मे तुम्हें आमार समिंग कर महाप्रभु देखो कितना पुराना रिश्ता याद दिलाते हैं हाँ हम उन्हें ऑलरेडी हमारा रिश्तेदार कृष्ण है तो प्रभु कहे कि संकोच तुम्हें नहा पर पराए नहीं हो आप तुम तो मेरे ही हो जन्मे जन्मे तुम्हें हमारे समर्ष है किंकर जन्मों जन्म, जन्म तक तो तुम मेरे पूरा वंश के साथ मेरे सेवक हो तो सोचो भगवान अपना मानते हमें लेकिन हम भगवान को कभी अपना नहीं, नहीं मानते भगवान तुम्हें न पर तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं तो ये बहुत ही आ, क्लोज संबंध हैं क्योंकि संबंध तभी बढ़ता है जब सेवा का आदान प्रदान होता है उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की सेवा में समर्पित किए पुत्र आदि लगाए तो महाप्रभु भी उसी प्रकार का आदान प्रदान कर रहे हैं दिन पांच सात भितरे आशिवे रामानंद तार संगे पूर्ण हा बे आनंद रामानंद राय से कुछ ज्यादा ही प्रेम करते चैतन्य महाप्रभु <laughs> वो, वो कहेते दिन चार पांच दिन में आएंगे बल्कि देखो ये दक्षिण भारत की यात्रा में रामानंद चैतन्य महाप्रभु केवल दो बार एक ही व्यक्ति को मिले थे एक तो वो ब्राह्मण को ही मिले थे एक राम भक्त और दूसरा रामानंद राय को जाते समय भी मिले और आते समय के आपको आना है हाँ मैं जा रहा हूं जगन्नाथपुरी पहली मुलाकात में जो आठवा अध्याय है ना वो पढ़ेंगे शुरुआत में मध्य लीला का अठवा अध्याय उसमें कहते रामानंद राय आप आओ हाँ कृष्ण कथा में हम जीवन बिताएंगे फिर जब दक्षिण भारत की यात्रा मुंबई से रिटर्न की महाप्रभु ने तो फिर रामानंद राय को बोलने आएंगे कि मैं आगे जा रहा हूँ तुम चले आना आप तो इसलिए महाप्रभु कहते हैं दिन पाँच सात भीतर एक हाँ पाँच से सात दिनों में क्या हो जाएगा ये रामानंद भी आ जाएगा और तार संगे पूर्ण हबे हमारा आनंद यही है आनंद क्या है भक्तों का संग आ, कहते यही मेरा जो डिजायर पूर्ति हो जाएगी आ, उनके संग में मैं प्राप्त करूंगा ये तबले प्रभु तारे कैला अलिंगन तार पुत्र सब शिरे तो यही है कि हमें आनंद भी ढूंढना है तो भक्तों के संग में ढूंढना चाहिए हाँ तो महाप्रभु क्या करते हैं महाप्रभु इतना बोल के भवानंद राय का आलिंगन करते हैं और उनके जितने पुत्र आदि थे उनके सर पर अपने चरण कमल रख देते हैं कितने भाग्यवान है तबे महाप्रभु तारे घरे पाठाई वानिनाथ नाथ पट्टाई किका खिला तो उन्होंने उनको तो भेज दिया लेकिन पिता ने जिनको लगाया था सेवा में उनको अपने सेवा में अपने साथ रखा पर्सनल सर्विस के लिए निकट राखीला अपने नज़दीक रख दिया भट्टाचार्य सबलो के विदा करीला करिला तबे प्रभु काला कृष्ण दासे भोलाई लग अभी एक भक्त की क्लास लगने वाली है यह भी एक जो भक्त है काला कृष्ण दास उनकी क्लास महाप्रभु लगाएंगे <laughs> तो भट्टाचार्य और ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि सबके सामने किसी का दोषारोपण नहीं करना चाहिए हाँ वो ध्यान रखना इसलिए छ इसलिए भगवत भक्ति के लिए महाप्रभु का चरित्र से गोत्र होना चाहिए हमेशा छोटी छोटी चीज़ों के लिए इवन हम कितनी चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं तो यह सबको जाने दिया हाँ लेकिन फिर एक एक दो प्रमुख भक्त को रखा फिर इनके जिन्होंने दोषा उनकी प्रॉब्लम थी उनको हाँ उनको बुलाने वाले भट्टाचार्य सब लोग के विदा करीला और फिर तबे प्रभु काला कृष्णदास से बुलाई ला हाँ तो भट्टाचार्य ने सब भक्तों को वापस भेज दिया या जाने के लिए कहा तब चैतन्य महाप्रभु के साथ जो दक्षिण भारत में काला कृष्णदास गए थे उनको बुला लिया प्रभु कहे भट्टाचार्य सुन यहा चरित दक्षिणिया छिल यहा आमार सहित कहते कि हे भट्टाचार्य इसका चरित्र को सुनो ये तो हमारे साथ दक्षिण भारत की यात्रा में गया था भट्टा थारी का छे गेला आमारे छाड़िया भट्टा तारी हायते यहाँ ये तो मेरे साथ गया था मेरी सेवा के लिए गया था और देखिए इसको किसने नियुक्त किया था साक्षात नित्यानंद प्रभु ने वो समझना चाहिए एक जाति है उसको आऊंगा मैं भी बताऊँगा तो यहाँ जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा के लिए निकले ना तो वो अकेले निकले थे बल्कि नित्यानंद प्रभु कहते मैं बहुत सारी यात्राएं मैंने की हैं मैं सब जगहों के बारे में जानता आप मुझे ले चलिए महाप्रभु कहते नहीं इसलिए महाप्रभु ने आपने किसी संगी को नहीं लिया चारों में से कहते एक को लूंगा तो दूसरा दुखी हो जाएगा इसलिए एक दक्षिण भारत की यात्रा के शुरुआत में क्या करते हैं इन चारों के दोष गिनाते हैं नित्यानंद तुम्हारा दोष क्या है जगदानंद का क्या है मुकुंद का क्या है दामोदर का क्या है मतलब वो दोष गिना रहे हैं लेकिन वो दोषों में भी वो स्तुति छुपी हुई है महाप्रभु उनका वास्तव में गुणगान कर रहे हैं फिर कहते आप शारों को नहीं ले जाऊंगा और मैं अकेला चला जाऊंगा तो नित्यानंद प्रभु कहते आप अकेले कैसे जाओगे आप तो हमेशा माला हाथ में रखते हो एक हाथ से जब करते चलते हो दूसरे हाथ से गिनते रहते हो माला हाँ कितने राउंड्स हो गए तो आपका फिर कपड़ों का क्या होगा उत्तरीय या आपके कमंडलू डंडा तो तो तोड़ दिया था ना उन्होंने तो एक तो चीज़ कम कर दी थी उनकी महाप्रभु तो बोला था मेरा तो एक ही धन था वो भी तुमने तोड़ दिया इसलिए तुम्हें साउथ नहीं ले जाऊंगा कुछ और नौटंगी करोगे तो फिर वो महाप्रभु देखते ही नित्यानंद प्रो कहते मैं एक भक्त को जानता हूँ जो बहुत सरल हृदय का व्यक्ति है और वो है काला कृष्णदास अब उसको ले जाइए हाँ तो सोचिए जीव स्वतंत्र है इवन नित्यानंद भी उनको रिकमेंड किया था फिर भी वो महाप्रभु की सेवा में नहीं रह पाया विचलित हो गया हाँ तो ये हमारे पास क्या कहते हैं वो है स्वतंत्रता है पूर्ण रूपेण हाँ जैसे प्रभुपात के साथ प्रभुपात के कितने शिष्य थे कितने पर्सनल सर्वेंट थे जो प्रभुपात के छोड़ के चले गए कितने प्रभुपात के सन्यासी थे वो सब विवाह कर लिए उन्होंने हाँ तो स्वतंत्रता हमेशा है और भक्ति में क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप एक लेवल में आ गए और आपको लगेगा बस स्थिर हो नहीं।, नहीं आपको रोज प्रयास करना है थोड़ा प्रयास छोड़ दिया तो आप भट्टा थारी का भट्टा थारी एक जात है जो ये लोग दूसरों की स्त्रियों को वो करते हैं क्या करते हैं अपने ओर ले जाते हैं अपने समाज में और उनके साथ कार्यकलाप करते हैं चोरियाँ करना ये करना वो करना वो सब ऐसे एक जाति है और वो सब लोग सन्यासी के कपड़े धारण करते हैं भट्टाधारी लेकिन सारे ऐसे कार्य करते हैं तो उसमें बहुत सारी स्त्रियाँ भी होती हैं और पुरुष भी होते हैं तो ये महाप्रभु कहते हैं ये क्या किया इसने मुझे छोड़ दिया और उनके साथ चला गया और मैं वहाँ गया वो बट्टा थारी हाई थे यहाँ आना अनिलू उधरिया मैं इसका उद्धार करके लेके आया हूँ ये भी आमी यहाँ आनी करी लाम विदाई जहाँ इच्छा जहाँ मासने ही हर दाए इच्छा जाओ ना ही हरदा अभी मेरा कुछ मेरे।, मेरे साथ नहीं रहेगा ये मेरे, मेरे कुछ काम हाँ तो आप जिनको जाना जाए तो बल्कि चैतन्य महाप्रभु ने जो जिम्मेदारी ली थे उनकी तो उनको क्योंकि उन्होंने कहा मैंने जिसको जहां से लिया था मुझे वहां तक ले जाना ये मेरी जिम्मेदारी है और वहा वर्णन आता है कि चैतन्य वहां पर उसकी शिखा को पकड़ के ले है फिर दूसरा वर्णन आता है कि ये ल, ल, ल, ल, इनको लोभ दिखाया किसका भट्टा था स्त्रियों का जिसके कारण कृष्णदास लोभी हो गए और महाप्रभु सो रहे थे महाप्रभु सुबह देखते आ रहे ये मेरा सेवक कहा चला गया देखते तो गायब हुआ भट्टा थारी क्या में है महाप्रभु गए उन लोगों ने पूरे निकाले तलवार वगैरह महाप्रभु को मारने के लिए और महाप्रभु ने जैसे ही गर्जना की या अपना जो भी सुदर्शन वगैरह तो वो सारे उन महाप्रभु की बल से सारे जो शस्त्र आस्त्र महाप्रभु को मारने के लिए निकाले थे वो उन्ही के ऊपर गिरने लगे उसी से वो लोग घायल हो गए मरने लगे फिर देखा ये कृष्णदास फिर भी वहां बैठा है ये गए शिखा को पकड़ के लाए तो प्रभुपद कहते शिखा रखना बड़ा महत्वपूर्ण है गुरु क्या करते हैं शिखा को चूल धरिया इसको चूल कहते हैं ना बंगला में चूल धरिया खींच के ले आते हैं तो कहते अभी मेरी जिम्मेदारी हो गई है मैं उसको यहाँ लेके आया हूँ और जिसका जहाँ इसका जहां मन चाहे वहाँ जा सकता है और मेरी जिम्मेदारी नहीं आमासने सन यह आराधाए मेरा कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है ये चला जाए ये तश्वनी कृष्णदास मध्यान्ह कर महाप्रभु चली गेल अभी देखो कितना कृष्णदास रोने लगे उनको अपनी मिस्टिक मतलब अनुभव हो रही थी और महाप्रभु चाह रहे थे उनको और शुद्ध करने के लिए और महाप्रभु ने त्याग आए सोचो भगवान ने त्याग दिया उनको यहाँ महत्वपूर्ण है भगवान त्यागते हैं लेकिन आगे कहते हैं कि भक्त लोग त्यागते नहीं ऐसे भक्त को नित्यानंद जगदानंद मुकुंद दामोदर चारे जने कर चार, चार लोग जो शुरुआत में आए थे वही चारा भी इनके ऊपर कृपा कर रहे हैं तो ये चार क्या करते है कुछ योजना बनाते किसके लिए कृष्ण के लिए गौड़ देश पाठाई ते चाही कजान आई के कहीं पर जाए प्रभु रागमान फिर इन्होंने सोचा कि अभी सचिमाता को ये न्यूज़ देनी है कि चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करके वापस पुरी में आ गए हैं तो कोई एक भक्त चाहिए जो बंगाल चला जाए तो इनको वो सेवा में लगाते हैं तो इसलिए वो कहते हैं कि भगवान भी त्याग देते हैं तो भी भगवान से दयालु उनके भक्त हैं वो छोड़ते नहीं उनको इसलिए प्रभुपात का स्वभाव देखते हैं प्रभुपात के सन्यासी शिष्य सन्यासी पतन होके भी चले गए तो अभी प्रभुपाद ने एक शिष्य आया वापस उसको रखा फिर जे बना दिया प्रभुपात ने उनको सेवा में एंगेज कर दिया तो इसी प्रकार से ये जो चार भक्त थे इन्होंने सोचा कि इनको सेवा में लगाते हैं तो ये भक्तों का स्वभाव है जैसे हमारे महाराज को भी देखता हूँ मैं कितनी घटनाओं से बीतते हैं इतने प्रॉब्लम डिवोर्डिस के प्रॉब्लम टेंपल्स के प्रॉब्लम कॉन्ग्रिगेशन के प्रॉब्लम आपस में लड़ाई झगड़े में ये सब चीज़ें चलती रहती तो हैं है। है। तो लेकिन कहीं होता ना कि यार इस भक्त को मंदिर से निकाल दो चलो कुछ गलती हो गई या वाट एवर हो गया लेकिन महाराज ने कहते नहीं आगे हाँ तो ये बाहर जाएगा तो और भी माया में जाएगा एक जिब हम लास्ट करेंगे मुझे याद है एक भक्त एक कुछ भक्तों ने एक भक्त ने कुछ लड़ाई वगैरह किया था टेम्पल में किसी को मारा दूसरे सीनियर भक्त को मारा तो महाराज सब ने कहा पूरा मंदिर अगेंस्ट हो गया कि इसको निकालना है और तो महाराज मुझे हमेशा किसी को निकालना हो तो मुझे बुलाते थे तो एक बार वो विदुर प्रियप्रु को चार ब्रह्मचारियों ने मारा था उनके ऑफिस में जा कर महाराज का सर्व साक्षी थलाव को चारों को निकालो क्योंकि वो बहुत ऐसी क्रिटिकल चीज़ों में महाराज मुझे आगे रखते थे फिर डिटिस मेरे अगेंस्ट हो जाते थे वो चारों को भी मैंने निकालना पड़ा मतलब तो हृदय में बहुत उनके प्रति भी बहुत प्रेम और वो था लेकिन अब ऐसे कांड के फिजिकली क्यों आप में कुछ था जी आपको था डिवोटिस का केयर और ये सब मेरे ऊपर था ना डिवोटिस की देखभाल और उनसे रिलेशन तो ये कुछ हो जाता था तो निकाल देते थे फिर ये एक बहुत ही डेंजर एक भक्त था वो बहुत मंदिर का चीज़ें में ना कुछ चीज़ें गायब करता रहता था सबको पता था मतलब संकीर्तन डिपार्टमेंट ना कुछ मूल्यवान सामान ये वो सब रोज ऑफिस में आ, वो ऑफिस में काम करता था डिवोटी था और सब उनसे थोड़ा सा डरते थे और कोई बोलता नहीं था ना बहुत सालों से कर रहे थे और लेकिन रोज अपने बैग में मंदिर का संकीर्तन के सामान महत्वपूर्ण ना चीज़ें रोज लेके जाता था गायब करता था कई सर पता था कौन बोलेगा मोहनरा प्रेसिडेंट थे मोहन रव किसी की हिम्मत नहीं थी तो महाराज ने कहा तुम्हें इंचार्ज बनाता हो संकीर्तन का मुझे इंचार्ज बनाया मैं जिस पंद्रह दिन ऑब्जर्व किया एक महीना और फिर मैं एक दिन वो जैसे ऑफिस का टाइम हो गया आ गए मैं चेयर में बैठ गया मैंने कहा प्रोजी जी आपका इस डिपार्टमेंट में कोई सेवा नहीं है क्योंकि उनको सैलरी भी देते दे दे थे बहुत हाई सैलरी था हम आपको इस यहाँ से निकाल रहे हैं तो कहते कैसे निकाल सकते तो मैंने ऑलरेडी पहले से ही मोहनराव प्रो का बोल दिया था मैं एक व्यक्ति को फायर करने वाला हूँ मेरे डिपार्टमेंट से कोई लोग नहीं चाहता था और बहुत नुकसान हो रहा था बैड इमेज हो रहा था महाराज को ही मैंने बोला महाराज मुझे कहते हैं सरस साक्षी निकाल दो लेकिन मेरा नाम मत लेना <laughs> <laughs> <laughs> कहते तो निकालो मतलब ठीक है उनको दूसरी सेवा में कहा लगा सकते जहाँ ये सब क्योंकि मनी वगैरह से भग लाते हैं तो वो भी सावधान रहना चाहिए तो महाराज कहते निकालो लेकिन मतलब आदर कोई नॉर्मल सेवा में उनको एंगेज करेंगे तो जनरली महाराज क्या करते हमेशा कृपा करते कि रोकते हैं डीवोटिको ना कि वो पूरा भारी नहीं हकाल देते हाँ कि वो बच जाना चाहिए हाँ ये एक भक्त को निकालने की बारी आ गई थी तो सब आ गए थे तो महाराज मैंने कहा महाराज जी ना प्रभुपाल की बुक्स पढ़ता है बहुत तो महाराज कहते ये गुनाह अच्छा है इसका इसको मत निकालो <laughs> कहते हैं कि ठीक है भाई सुधर जाएगा व्यक्ति हमेशा ना लेकिन निकालो नहीं बीच में भी एक दो दो चार साल पहले और पूना मंदिर में वो राधेश्याम प्रभु हैं पूना में बहुत स्ट्रिक्ट होता है ना ब्रह्मचर्य घरदार छोड़ के आ जाते हैं छोटी मोटी गलतियाँ हो गई फिर उनको निकाल दो मंदिर से ना तो उनका लाइफ तो स्पॉइल्ड है ना बर्बाद है ना जॉब कर सकते घर जा सकते हैं मतलब आत्महत्या है उनके लिए तो महाराज कहते वो बहुत वह ठीक था मतलब कुछ हो गया है आरती नहीं आ पाए कुछ निकाल दो महाराज कहते प्रभो पद हाँ महाराज कहते प्रभो ऐसे नहीं करते थे हाँ प्रभो इतने इतने आप आपको किसने आदि कर दिया ये सब निकालने का राजेशभु उन सबको बोला तो महाराज बहुत उस मामले में बहुत हो रहे ऐसे हजारों घटनाएं हैं आद्वित श्रीवासादि जत भक्त गण सब शिवेश तो इनके बारे में तो इनको चिंता थी किनको को से वैष्णव को भगवान ने त्यागा तो भी भक्त बचा देते हैं लेकिन भक्तों ने त्यागा तो भी भगवान भी नहीं बचाते इसलिए वो बंगाली में एक ग्रंथ में वो श्लोक है एक हफ्ते पहले आने से पहले एक रात को एक भक्त ने मुझे वो श्लोक भेजा बंगला का उसने कहाँ पढ़ा कहते हैं कि आ, आ, भगवान त्यागे तो भक्त भग, बचा लेते हैं मतलब गुरु गुरु का वर्णन था गुरु त्याग दे तो फिर भगवान भी नहीं उसको बचा पाते तो वैसे ही है कि यहाँ भक्त लोग उनको बचाए हैं फाइनली तो फिर आदवे ताजी शिवासादी जता भक्तगण सब या आशिबे सुनी प्रभुर आगमन जब इनके द्वारा निवज़ चला गया किसके द्वारा कला कृष्णदास के द्वारा हाँ यही कृष्ण दासे दिब गौड़े पाठाइया ए तहि तारे राखी लेना आश्वासिया तो इन्होंने कहा कि इस कृष्णदास को भेज देते बंगाल में और इस प्रकार से उन्होंने भगवान की सेवा में उनको नियुक्त किया आरधि ने प्रभुस्ताने कैल निवेदन आज्ञा देह गौड़ से पाठाई एक जन तो चैतन्य महाप्रभु के उन्होंने निवेदन किया कि आप आज्ञा प्रदान कीजिए कि हम एक भक्त को वहां भेजने वाले हैं कौन भक्त है? कृष्णदास तो दक्षिण गमन सुने दास आई दि भक्त सब आछे दुख पाई जब से आप सुना है आपके दक्षिण यात्रा के बारे में तो आदवित आचार्य और आई हा? कौन है आई? आई सची माता सची माता, सची माता। तो मराठी में हमारा मा मराठी में माँ को आई कहते हैं और ये आई शब्द चैतन्य में बहुत कम यूज हुआ है चैतन्य भागवत में पढ़ेंगे तो सचिमा को बहुत बार आई शब्द यूज हुआ है बहुत ज्यादा एक जन अजाई कहू शुभ समाचार प्रभु कहे से जय तो कहते एक जन को भेजना है जगन्नाथपुरी से वहां की आप वापस आ गए हो महाप्रभु कहते ठीक है जो आप चाहते हो वो करो तवे से ये कृष्णदास गौड़े पाठ आई लैष्णव सभा के देते महाप्रसाद दिल खाली हाथ नहीं भेजा उनको महाप्रसाद जगन्नाथ का दिया और गौड़ में भेज दिया उनको तवे गौड़ देश आए ला काला कृष्णदास नवद्वीपे गे लते हो सची आई पास तब तो वो गौड़ देश में आते हैं काला कृष्णदास और नवद्वीप में सची माता के पास चले जाते हैं महाप्रसाद दिया तारे कैला नमस्कार दक्षिण ते आयला प्रभु कहे समाचार ने उनको महाप्रसाद दिया और ये भी न्यूज दिया कि चैतन्य महाप्रभु दक्षिण से वापस पूरी आ गए हैं सुनिया आनंदित हेल सची माता रन शिवा साधिया रजत जत भक्त गण तो सची माता और जितने भक्त थे ये सब सुन के आनंदित हो गए हैला परम उल्लास अद्वैत आचार्य ग्रहे कृष्णदास तो महाप्रभु का पुरी का रिटर्न ये सुनके सब आनंदित हो गए थे और तब कृष्णदास कहा जाते हैं अद्वेत आचार्य के घर आचार्य रे प्रसाद दिया करी नमस्कार सम्यक कहिला महाप्रभु रम्यक मतलब पूर्ण रूप से न जो भी महाप्रभु का घटना है क्योंकि ये तो खुद गए थे ना महाप्रभु के साथ तो पूरा यात्रा का वर्णन पूर्ण रूप आचार्य गो आनंद प्रेमावेश हूंकार बहुत नृत्य गीत कैला तो सुनि आनंदित तो इतना आनंद हो गया कि प्रभु वापस आ गए हैं तो आनंदित तो इतने प्रेमावेश में हूंकार गर्जना करने लगे और बहुत नाचने गाने लगे सुन के इतना परम आनंद वासुदेव दत्त गुप्त शिवानंद कृष्णदास कुराज ने कितने अच्छी तरह से शब्द रखे हैं हाँ बहुत साजा के पूरा हा? आ, कितना मतलब इतनी मधुरता ला दी है कि कोई सही में हरिदास से ठाकुरेरा हेलो परम आनंद और हरिदास ठाकुर उस समय आद्वैत आचार्य के साथ ही रहते थे, थे। बल्कि हरिदास ठाकुर बहुत रोए थे जब चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में सन्यास लेके आ गए ना तो महाप्रभु रहे सारे वैष्णों के संग में नवदीप वासी के संग में हरिदास ठाकुर थे नाचे गाए और जब जाने का समय आया तो आदवैत तो रोए रहे थे फिर हरिदास ठाकुर रोने लगे प्रभु मैं तो बहुत नीच हूँ मैं मुझे आपके साथ ले जाइए कहते नहीं तुम बाद में आना उनको वह रोक देते हैं बहुत जोर जोर से रोने का वर्णन आता है हरिदास ठाकुरेर हैल परम आनंद वासुदेव दत्त गुप्त मुरारी सेन शिवानंद शिवानंद सेन ये कवि कर्णपुर के पिता हैं मुरारी गुप्त हा? मुरारी गुप्त का दूसरा नाम चैतन्य भागवत में दिया है इनके नाम का अर्थ दिया है गुप्त रूप से जिनके हृदय में मुरारी भगवान निवास करते हैं उनको मुरारी गुप्त कहते हैं और वासुदेव दत्त की तो प्रचार के मामले में कोई नहीं। तोड़ नहीं।, नहीं।, नहीं वो कहते हैं सबका पाप मुझे दे दो हम कहते हैं सबके प्लेट के गुलाब जामुन मुझे दे दो नहीं।, <laughs> नहीं पाप तो हम लेते नहीं है <laughs> हमारा उल्टा है आचार्य रत्न आर पंडित वक्रेश् आचार्य निधि आचार्य निधि आचार्य रत्न एक वैष्णव थे नवद्वीप में जिनके घर में चैतन्य महाप्रभु लक्ष्मी के भाव में नृत्य किया था जो मासीर बाड़ी है ना आचार्य रत्न चंद्रशेखर आचार्य कहते हैं उनको ये सचि माता के बहन का हसबेंड है अच्छा। हाँ तो महाप्रभु इसलिए उसको मासीरबाड़ी भी बोलते हैं सुना है ना मासी जो भक्ति सिद्धांत महाराज का जो मठ है हाँ, वहाँ चंद्रशेखर आचार्य का घर होता था और सची माता की बहन वहाँ रहते थे चंद्रशेखर और वहाँ महाप्रभु छोटे भी थे तो वहाँ जाते थे और तो उन्हीं के घर में बहन है हाँ वो चंद्रशेखर आचार्य का पत्नी है तो महाप्रभु वहा उनके घर में पूरे रात रुक्मिणी के वस्त्र धारण करके नाचे थे हाँ उसका एक अलग लीला आता है वो ड्रामा करते थे लोग वहा ना वक्रेश्वर पंडित बहत्तर घंटे जो नाचते हैं इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते वक्रेश्वर पंडित को कि आप मेरे एक पंख हो और ऐसा तुम्हारे जैसा और एक भक्त मिलेगा ना तो मैं उड़ने लगूंगा महाप्रभु कहते आचार्य निधि आर पंडित गदाधर तो ये सारे वैष्णव के नाम है श्री राम पंडितार पंडित दामोदर श्रीमान पंडित आ विजय श्रीधर तो ये सारे कौन कौन आनंदित हुआ इनके नाम लिखे हैं राघव पंडित सोचो कृष्णदास कविराज नहीं देते ना ये ग्रंथ तो कितना बड़ा लॉस था हमारा हन वैष्णव ने इतना दिया राघव पंडितार आचार्य नंदन कतेक कही बार जत प्रभु रगन कितने लोगों का नाम लो कितना वर्णन करूँ मैं ये लोग सब आनंदित होके पूर्ण होना संतुष्ट हो गए सुनिया सबारेला परम उल्लास सबे में ली गेला श्रिया द्वे तीन भक्तों ने तो सारा सुना आनंदित हो गए सारे मिलके फिर आदवित आचार्य के पास आ जाते हैं आचार्य रस कैला कैल चरण वंदन आचार्य गोसाई सवा रे कैल आलिंगन तो ये हैं भक्त आपस में मिलते हैं तो वंशा तरु करते और मेन आलिंगन करते हैं ये वैष्णव विधान है दीन दु तीन आचार्य महोत्सव कैला नीला चल जायते आचार्य युक्ति दृढ़ कैल पहले तो उत्सव मनाया कि महाप्रभु वापस आ गए हैं फिर अरेंज किया कि ये पहले उनकी यात्रा यात्रा यात्रा शुरू हो गई यहाँ से हम भी यात्रा के लिए प्लान करते हैं ना हुँ, हुँ, तो वैसे आदवित आचार्य ने यह यात्रा का प्लानिंग बनाया कि कहाँ जाएंगे यात्रा नीलाचल नीलाचल युक्ति दृढ़ है निश्चित किया कि जगन्नाथपुरी जाएंगे सबे मेले नव द्वीप एकत्र हा नीलाद्री छ लीला सची माता रिया तो हमेशा याद रखना है चाहे घर से बाहर भी जाते तो विग्रह का गुरु इनका आज्ञा लेके निकलना चाहिए परमिशन लेकर जब स्कूल भी जाएंगे तब हाँ सुदेवी भी करेगी वही स्कूल जाएगी तो परमिशन लेकर जाएगी तो वही है ये सब किसकी सच्ची माता भगवान की भी माँ है प्रभुरस प्रभुर समाचार सुनी कुलीन ग्रामवासी सत्यराज रामानंद मिली ला सब आसी वह रामानंद वसु हैं और सत्यराज है। सत्यराज खान कुलिन ग्राम में तो ये भी क्या करते हैं आदवित आचार्य के पास मिलने के लिए आते हैं कुलीन ग्राम के निवासी मुकुंदन हरी रघुनंदन खंड आचार्य रिला जाए थे कहाष्णो कहा को आ रहे हैं खंडामेंट श्रीखंड श्रीखंड बांग्लादेश दे बांग्लादेश ने कटवा के काट्वा पास, काट्वा पास। वो <coughs> एक तो श्रीखंड स्वीट होता है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आपको आपको भी खिला सकता है दही को टांग के रखना है का हमारे, हमारे वहाँ गांव में मतलब कोई भी गेस्ट आ रहा है तुरंत टांग के रख देते दही को और फिर उसमें मैंगो या फिर दालचीनी इलायची शुगर ये सब मिक्स करके खिलाते हैं और गरम गरम पूरी उसके साथ पूरी और श्रीखंड मतलब कोई आ रहा है तो उसको वो खिलाते हैं तो यह श्रीखंड निवासी है से काले दखिना है ते परमानंदपुरी गंगा तिरे तिरे आयला नदिया नगरी तो उसी समय और भी एक महान वैष्णव का आगमन नदिया में हो रहा था और वो कौन थे परमान। परमानंदपुरी ये कृष्ण लीला में उद्धव है हम्म वो आप पढ़िए जगन्नाथ बुक में इनके बारे में मैंने बहुत डिटेल दिया है सब ग्रंथों से इकट्ठा करके चैतन्य भागवत यहाँ महाप्रभु ने बहुत गुणगान किया उनका परमानंदपुरी का वो सन्यासी आए मंदिरे सुखे करिला विश्राम आये तारे विख्या दिला करी सम्मान तो रहे कहा सचि माता के घर में और उन्होंने उनको प्रसाद आदि दिया हां? सब प्रकार से आदर पूर्वक उनकी सेवाएं की प्रभु तेह रा सुनिंग शीघ्र नीला छलह जाए ते तार इच्छा है लग। तो इन्होंने सुना यहां आकर सुना कि वो पहुंच गए हैं बल्कि चैतन्य महाप्रभु उनको दक्षिण भारत की यात्रा में मिले थे परमानंदपुरी को और जब इन्होंने सुना कि वो आ गए हैं कहते अभी सबसे पहले भागना है जगन्नाथपुरी जाना है मुझे प्रभुर भक्त द्विजक कमलाकांत नाम तारे लैया नीला चले करेला प्रयाण तो परमानंदपुरी ज़्यादा दिन रुके नहीं वहाँ से उन्होंने कमलाकांत को लिया हाँ द्विज कमलाकांत को लिया और निकल पड़े जगन्नाथपुरी की ओर तो मानो अभी ये महाप्रभु समंदर की भाती नहीं सारी नदियाँ हाँ सारी नदियाँ कहाँ बह रही हैं जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे हैं और ये वरण कृष्णदास के करते आगे चल आगे चल के आएगा महाप्रभु जब गंबेरा में रहने लगे तो मानो सारे जगहों से भक्त वहां जगन्नाथपुरी गंबेरा में पहुंच रहे हैं वो कहते मानो सारी नदियां आके मिल रही हैं चैतन्य महाप्रभु को सत्वरे आशियाते हैं मिले ला प्रभुरे प्रभुरा है ला पाई आता हरे मन जल्द ही हम्म तो फिर जल्द ही परमानंदपुरी चैतन्य महाप्रभु के स्थान में आ जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु उनको देखकर आनंदित हो जाते हैं प्रेमावेश कैल तार चरण वंदन तेह प्रेमेश कैला प्रभु रालिंगन तो प्रेम के भावावेश में उन्होंने उनका वंदना की और फिर उन्होंने एक दूसरे का आलिंगन किया प्रभु कमा संगे रहित वांछाहय मोरे कृपा कर नीलाद्री आश्रय चैतन्य महाप्रु कहे मेरी तो इच्छा है आपके साथ रहने की वो उद्धव थे कैसे छोड़ेंगे उद्धव को हाँ तो कहते तुम्हारे साथ रहना है कृपा करके आप नीलाद्री आद्रिक का अर्थ है पर्वत नीला पर्वत जो है आप यहाँ ही रही है तोमार संगे रहते वांछा करी घोड़ा <laughs> है ते नीला छल पूरी कहते अरे मैं भी तो वही इच्छा कर रहा था इसलिए तो मैं आपके संग रहने की इच्छा करता रहा इसलिए मैं नीलाचल पुरी आ गया हूँ दक्षिणा है ते सुनी श्रुणी तोमारागमन भक्तगण अभी पूरा यात्रा आने से पहले रामान पर पहुंचे हाँ, बोल कहते है है कि सब आनंदित हो गए है और दक्षिण भारत से आप आए हो इसको सुनकर सब आ सिते छे देखी ते सवार विलंब देखी आ मराठी भी मराठी शब्द त्वरित है मतलब मराठी में आप कहे ना जल्दी जाओ तो मराठी में कहते त्वरित चलो हाँ इसलिए मुझे मरा बंगला इजी क्यों हो गया है में में ना, ये बहुत शुद्ध शब्द है हाँ तो मराठी में जब किसी को ना जल्दी चलना है त्वरित जाना है आपको मतलब मराठी में कहते त्वरित जो यहाँ यूज हुआ है उसी के लिए सेम आर्थ में मराठी में है इसलिए मैं देखता हूँ मुझे बंगला इतना अच्छा भी लगता है क्यों और कई शब्द बहुत ज्यादा शब्द ना मराठी के बंगला में है बहुत ज्यादातर है सबे आसेना था हो गया काशी में शेर आवासे निब्रते एक घर प्रभु तारे दिल सेवा डिवोटी डिबोटिकर तो महाप्रभु को तो अपना घर मिला इसलिए नहीं कि मैं दूसरों को देखभाल नहीं करूंगा, हाँ <laughs> कि मुझे इतना बड़ा घर मिला है तो ऐसे नहीं ये अभी पूरा आगे भी देखेंगे हम कि चैतन्य महाप्रभु वहाँ रहे लेकिन खुद एक छोटे से इसमें रहे लेकिन वो काशी मिश्र का भवन इतना बड़ा था कितने कमरे वगैरह थे आगे चल के देखेंगे कि कितने सन्यासी महाप्रभु के साथ रहते थे भक्त रहते थे लेकिन महाप्रभु का एक गुण था जगन्नाथपुरी उनके लिए जो भी भक्त आता था चाहे वो गृहस्थ भक्त अपने पत्नी बच्चों के साथ क्यों ना हो कोई सन्यासी ब्रह्मचारी कोई भी क्यों ना हो महाप्रभु दो चीज़ों का बहुत केयर करते थे इसको एक तो उसका निवास स्थल दूसरा उसका प्रसाद ये दोनों के लिए इसलिए महाप्रभु ने उनको एक प्लेस ही दे दिया आपने यहाँ एक कमरा ही दे दिया और एक सेवक दे दिया लेकिन आज भी परमानंदपुरी का जो स्थान है दक्षिण द्वार से बाहर निकलेंगे जगन्नाथ मंदिर के तो वहाँ पाप पाप मोचन शिवजी हैं वहाँ से थोड़ा सा आगे जाते तो एक पोलिस चौकी आता है वहाँ उनका आश्रम हुआ करता था बाद में वो गंभीरा से वहाँ शिफ्ट हो गए थे अभी वहाँ उनका कुआ है और छोटा सा मंदिर है हाँ बुक में है सेवार जगन्नाथ बुक में बहुत है मैं कुछ कुछ तो पढ़ा बुक जब लेकर थोड़ा ने आरधि स्वरूप दामोदर प्रभु रसागर <laughs> इसलिए रि <laughs> जो डिवोटीज का जब हम चर्चा करते हैं उनके उनके जो गुण है ना उनको याद रखना चाहिए जैसे स्वरूप दामोदर है रस किस भंडार है वो तो कहते हैं अगले समय में अगले दिन में हाँ उनके जो इंटीमेट फ्रेंड है बहुत ही क्लोज और ये पहले से ही घनिष्ठ मित्र थे सौरभ दामोदर तो जो आ जाते हैं और जिनका वर्णन करते हुए कृष्णदास कविराज कहते हैं प्रभुरा अत्यंत मर्मी बहुत घनिष्ठ मित्र थे और दूसरा क्या था रसे र सारे रसों के सागर रसराज कृष्ण है यह भी सागर है रसों की यह भी कुछ कम नहीं है किस टाइप का रस पुरुष सब प्रकार के रस पुरुष विशेष रूप से, से माधुर्य रसा ये आप बोले तो पहले डिवोटी नहीं थे डिवोटी थे लेकिन वो चले गए थे सन्न क्योंकि महाप्रभु जब चले गए ना सन्यास लेके इन्होंने भी नवदीप छोड़ा ये जो तात्पर्य आप पढ़ेंगे तो इसमें आता है वर्णन पुरुषोत्तम जाके शंकर वाराणसी में जाके सन्यास लिया था उन्होंने हाँ ये तीर्थ सन्यासी बने थे और फिर वापस आ जाते जब पता चला कि महाप्रभु आ गए वो तो सन्यास भी त्याग दिया उन्होंने सन्यास लिया था संन्यास छोड़ के ब्रह्मचारी तो स्वरूप जो टाइटल है वो ब्रह्मचारी का होता है प्रभु पा तात्पर्य में लिखते हैं पुरुषोत्तम आचार्य तार नाम पूर्वाश्रम ये पहला नाम था उनका पुरुषोत्तम आचार्य हाँ का स्वरूप दामोदर का नवद्वीपे छिलाते हो प्रभुर चरण उनका पूर्व नाम था जब वो सन्यास लेने के पूर्व सन्यास के समय में उनको ये स्वरूप टाइटल मिला था जैसे महाप्रभु ने भारतीय संप्रदाय में सन्यास लिया था प्रभुरा सन्यास देखी उन्मत्त हाइया सन्यास ग्रहण कैल वारा नसी गया वगे आई गया है अगले पैर में क्यों? महाप्रभु ने सन्यास लिया तो पागल भाती हो गए उन्मत्त तो हो गया लगा कि क्या है फिर मैं भी वो चल पड़े वाराणसी जाके वो सन्यास स्वीकार करते हैं चैतन्यानंद गुरु तार आज्ञा दिले न तारे वेदांत पढ़िया पढ़ाओ समस्त लो के रेख जब उन्होंने सन्यास लिया तो उनके जो गुरु थे चैतन्यानंद भारती उन्होंने आज्ञा दी कि तुम क्या करो वेदांत सूत्र का अध्ययन करो और दूसरों को पढ़ाओ परम विरक्त हो परम पंडित कायम ने आश्रिया चैन श्री कृष्ण चरित तो कृष्ण के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित थे और उनके गुणों का और भी वर्णन करते परम विरक्त तेहो परम पंडित इसलिए महाप्रभु के भक्तों को देखो वो बहुत बुद्धिमान थे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कई बार हम सोचते हैं कि भक्ति में आने के बाद वो ज्ञानी हो जाएंगे किताबों को नहीं पढ़ना है ये मिसअंडरस्टैंडिंग है जीवन में केवल एक घंटा पढ़ेंगे ना कुछ नहीं होने वाला हमारा थोड़ा बहुत पढ़ते रहना चाहिए तो महाप्रभु के अरे वक्त पंडित से भी बढ़कर थे हरे कृष्णा हेलो हाँ माताजी जी धन्यवाद प्रणाम यस माता जी हाँ हाँ घर में है घर में है घर में है नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम है वो परम परम चरित श्री कृष्ण चरित कृष्ण भगवान का शेल्टर लिया था नहीं। उसके द्वार तो होते हैं एक है कृष्ण के चरित्र का मीन्स श्रीमद भागवतम और या तो फिर कृष्ण के जो लीला विचार आदि है निचिन्ते कृष्ण भजी ब यही त कारणे उन्मादि करिलते हो सन्यास ग्रहण वो बहुत उत्साहित थे कृष्ण का सेवा करने के लिए उनका भजन आदि करने के लिए इसलिए उन्होंने क्या किया बहुत ही जल्दी पागल होकर सन्यास स्वीकार कर लिया संयास कर शिखा सूत्र त्याग रूप जोग पट्ट नानी ल नाम हाइ लूप उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया था जिनका पहले नाम पुरुषोत्तम आचार्य था जो सारे नियमों का पालन आदि करते थे और उन्हें संन्यास जब लेते हैं मायावा तो मतलब तो जनेऊ है शिखा हैं इन सबको त्याग करना पड़ता है और उन्होंने एक वस्त्र भी नहीं स्वीकारे थे और संन्यासी टाइटल भी नहीं स्वीकारा था उन्होंने हाँ तो ये स्वरूप टाइटल को स्वीकारा था और नैश्चिक ब्रह्मचारी ही बने रहे श्री भगवान चाहता है गुरु ठाई आज्ञा मागी अयला नीला चले रात्रि दिने कृष्ण प्रेम आनंद विभल तो जब ये महाप्रभु के बारे में सुना तो उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु से परमिशन लिया और चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेने के लिए स्वरूप दामोदर जगन्नाथपुरी आ जाते हैं और दिन रात वो कृष्ण प्रेम में मग्न रहते थे भगवान की जो प्रेम है सेवा है। पहला आगे, आगा दिया था हाँ, लेकिन गुरु को फिर से पूछा ना तो हाँ। पूछना पूछते रहना चाहिए गुरु से पांडित्य अवधि वाक्य ना ही सने निर्जने रहे लोग ना ही जाने तो स्वरूप दामोदर बहुत ही अति विद्वान थे और वो ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे वो एकांत में निवास करते थे इस कारण से उनको कोई समझ नहीं पा रहा था कृष्ण रस तत्ववेदता देह प्रेम रूप साक्षात महाप्रभु र द्वितीय स्वरूप लेकिन स्वरूप नाम इस तो कारण कहते कि कृष्ण रस तत्ववेदता हाँ इसलिए तो ये ऐसे थे महाप्रभु के मन के बात जान लेते थे इतना उनका अच्छा, उनका अच्छा ही डायरी से किस आ, हाँ। ने बोला और इन्होंने लिखा तो जो प्रेम से परिपूर्ण थे सारे रसों के जानकार थे और वो चैतन्य महाप्रभु के द्वितीय विस्तार माना कहा जा सकता है ग्रंथ श्लोक गीत के प्रभु पाशे आने स्वरूप परीक्षा कह ले पाछे प्रभु सुने तो इनकी सेवा होती थी कि चैतन्य महाप्रभु मतलब तो कोई भी व्यक्ति अपना सॉन्ग लिखा है बुक लिखा है या प्रशंसा में कुछ वचन लिखे हैं तो उसको सबसे पहले कौन पढ़ते थे स्वरभ जमोद तो तब महाप्रभु के पास वो जाते थे माँ इन्होंने रिजेक्ट किया तो महाप्रभु के पास नहीं जाते थे क्योंकि ये जानते थे कि क्या चीज़ महाप्रभु के सिद्धांत के उचित है या क्या अनुचित है या किससे महाप्रभु को आनंद मिल सकता है किसके नहीं मिल सकता भक्तने ने सिद्धांत विरुद्ध आर रसाभास इधर दिया है सुनित नाय प्रभुर चित्ते रविलास तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे किताबों को या श्लोकादि को नहीं सुनने में आनंद अनुभव करते थे जो भक्ति से भक्ति के सिद्धांत के विरोध होते हो और रसावास, रसों का उचित वर्णन नहीं है उसमें आतय स्वरूप आगे करे परीक्षण शुद्ध हय जदि प्रभु रे कर शरण हाँ श्रवण करान श्रवण तो ये पहले परीक्षा कर लेते थे और जब वो उचित है तो उनको महाप्रभु को सुनाया करते थे विद्यापति चंडीदास श्री गीत गोविंद ये तीन गीते करान प्रभुर आनंद ये पढ़ा करते थे इतने उच्च काव्य हैं बल्कि राधा रानी का भाव इन इन तीन आचार्यों ने पहले अपनी किताबों में प्रकट किया था महाप्रभु ने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया लेकिन ये सब चीजें पहले ही लिख, लिखी गई थी विद्यापति अलग चंडीदास अलग हाँ। विद्यापति हाँ। विद्यापति हाँ। की विद्यापति चंडीदास जयदेव गीत गोविंद जयदेव गोविंद चंडीदास सब का क्या है सॉन्ग ही है भगवान का चरित्र से हम लोग वो ये हमारा वर्णा येमस है बिहार बंगाल सब लोग जानते हाँ। है विद्यापति चंडीधी संगीत गंधर्व समास्त्र बृहस्पति दामोदर समार नाही महामती कम नहीं थे दामोदर संगीत गंधर्व सम गंधर्व कला ये संगीत कला है उनके समान थे और शास्त्र में कैसे थे बृहस्पति तो भक्तों को पीछे नहीं होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में हामोदर समार ना ही महामति उस समय दामोदर पंडित के समान कोई, कोई बुद्धिमान इतना ग्रेट सोल नहीं था आदवेत नित्यानंदेर परम प्रियताम श्रीवासादी भक्त हय प्राण मतलब वही है कि भक्तों को इतने ये प्रिय थे हाँ नित्यानंद अद्वेत भगवत अवतारण को इतने प्रिय थे और भक्तों का तो प्राण थे स्वरूप दामोदर से सामोद से दामोदरा सी दंड हैला चरण पढ़ी अश्लोक पड़ी तेला ऐसे स्वरूप दामोदर आते हैं चैतन्य महाप्रभु के चरण में पढ़ते हैं और श्लोक बोलते हैं तो वो श्लोक हम कल बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे थोड़ा तो रही है। कल करते हैं और... कल जाने से पहले पूरा करेंगे छुट्टी लेंगे छुट्टी नहीं जब आएंगे तो करेंगे ना टाइम कितना होगा ठीक है टाइम हो गया साढ़े नौ मैं बताता हूँ नाए नाए आथाड़ा, नाए नाए आथाड़ा हुआ। हुआ। तो लालसा बनी रहेगी ना अनुप को क्या बोल रहा है ऑफिस उठाइया महाप्रभु कैला हलिंग वो है वो उनकी स्तुति करते वो श्लोक है वो मतलब जो प्रणाम करते हैं उनकी स्तुति करते हैं और फिर उसमें वो कहते हैं उठाइया महाप्रभु कैला प्रेमा चेतन कितना अनकॉन्शियस हो जाते हैं जने स्थिर जबे हेला तबे महाप्रभु तारे कही तेला गिला जब वो स्थिर हो गए तो चैतन्य महाप्रभु उनको बोलने लगे तो तुम्हें जे आशिबे आजी स्वप्ने तेरे खिल मैंने सपने में देखा ए, तुम आने वाले हो भाला दुई नेत्र न देखो महाप्रभु कितना बड़ा उनको स्थान दिया है कि आप मेरे दो नेत्र हो देखा।, देखा था और मतलब, मैं मतलब महाप्रभु देखते थे इनके माध्यम से स्वरूप दामोदर के माध्यम से, तुम्दरु से। तुम्दरु। कितना बड़ा स्थान है उनका स्वरूप कहे प्रभु मोरक क्षमा अपराध तो माड़ी अन्यत्र त्रगेनु करे नु में पागल के भाती ये गलती कर बैठा हाँ ये मेरा अपराध था उसको क्षमा कीजिए कि आपका संग छोड़कर वहाँ कहाँ वाराणसी काशी हाँ वहाँ चला गया तो मारा चरण मोरा नाही प्रेम लेश तो माँ छाड़ी पापीमयी गेनु अन्य देश आपके चरण कमलों में कोई प्रेममयी भावना नहीं है आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं पापी व्यक्ति दूसरे देश चला गया मोई मोई तो मां छाड़ीला मोरे ना छाड़ीला मोरे ना छाड़ीला कृपा पाशे गले बांधी चरण है भगवान को कहते मैंने आपको छोड़ दिया लेकिन आपने मुझे नहीं छोड़ा आपने गले में एक रस्सी लटका के खींच के मुझे अपने चरणों में लेकर आ गए तवे स्वरूप कहला नेतायिर चरण वंदन नित्यानंद प्रभु कैला प्रेम आलिंग नित्यानंद प्रभु के चरणों में नमस्कार करते हैं नित्यानंद प्रभु भी उनका आलिंगन करते हैं जगदानंद मुकुंद शंकर सार्वभौम सभा संगे जथाजोग्य कर मिलन तो उन सब भक्तों से मिलते हैं उचित रूप से परमानंद पुरी कैला चरण वंदन पुरी गोसाई तारे कैला प्रेम आलिंगन तो ये परमानंद पुरी जो आए थे उनके चरणों में वंदना करते हैं और वो भी उनका आलिंगन करते हैं प्रेम में है। महाप्रभु दिल तारे वासा घर जलादि परिचर्या लागी दिल एक किंकर देखो इनको भी एक सेवक दिया और इनको भी एक रहने के लिए स्थान प्रदान कर दिया हर दिन सार्वभौम आदि भक्त संगे प्रभु तो महा प्रभु कृष्ण कथारंगे तो आनंदित होकर चैतन्य महाप्रभु अगले दिन सारे भक्तों को लिया सारम भट्टाचार्य उनके साथ बैठके कृष्ण के जो चरित्र हैं उनका चर्चा करने लगे हे न काले गोविंदे रैला ग दंडवत करी कहे विनय वचन उसी समय गोविंद आता है तो गोविंद सेवक महाप्रभु के तो आते हैं और उनको दंडवत करके विनम्रता पूर्ण शब्द बोलते हैं ईश्वर पुरी रोविंद मोर नाम पूरी गोसाई रई नो तुमार स्थान मैं ईश्वरपुरी का सेवक हूँ गोविंद मेरा नाम है और उनकी ही आज्ञा से मैं यहाँ आ गया हूँ सिद्ध सिद्ध प्राप्ति काले गोसाई आज्ञा कई लमोरे कृष्ण चैतन्य निकट्य रही सेवी हतारे तो मेरे गुरु ने आदेश दिया था कि आप कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पास रहो और उनकी क्या करो सेवा करो काशीश्वरासी बेना सब तीर्थ देखिया प्रभु आज्ञाय मुहि आय नो तुम पदे धैया तो इन दोनों को बोला था एक ने सोचा चलो, चलो चले तीर्थों का दर्शन करके पहुंचता हूं तो काशीश्वर पंडित दर्शन सारे तीर्थों में गए थे तो ये कहते काशीश्वर भी आने वाला है सारे तीर्थस्थलों का दर्शन करके हा? जो ये हमारे गुरु की आज्ञा थी हु? जिनके कारण मैं आपके चरण कमलों में आया हूँ तो, गोसाई कहिल पूरीश्वर वात्सल्य करे मोरे कृपा करी मोरठाई पाठा हिला तो ईश्वरपुरी की बात हो रही है ना यहाँ तो ईश्वरपुरी इनके गुरु हैं इनके गोविंद गोविंद के भी काशीश्वर और चैतन्य महाप्रभु के तो कहते उनका बड़ा कृपा मई स्वभाव है मेरे प्रति हात्सल्यमय भाव है तो वो हमेशा मेरे ऊपर कृपा करते हैं जिसके कारण आपको भेजा है ये तश्वनी सार्वभौम प्रभु रे पूछिला शुद्र से वक तो सर्वो कहता है की ईश्वरपुरी है शुद्ध सेवकों को क्यों रखा है मतलब शुद्र परिवार में जो जन्मे हैं उनको आपके अपने सेवा में कैसे रख लिया प्रभु कहे ईश्वर स्वतंत्र ईश्वर कृपा न है, है। वेद परतंत्र तो वो स्वतंत्र है अध्यात्मिक गुरु या कृष्ण तो उनके जो कृपा है ईश्वर मीन्स यहाँ पे ईश्वरपुरी बात कर दोनों चीजें भगवान भी और गुरु भी क्योंकि उनके प्रतिनिधि है ना आ, तो बहुत इसलिए प्रभुपाद ने में भी लिखा है भगवान तो वो दोनों स्वतंत्र है और उनकी कृपा इनसे परे है वेद विधा आदि से ईश्वर ईश्वर कृपा जाति कुलादि ना माने भगवान की जो कृपा है गुरु जी की जो कृपा है वो कुल आदि को नहीं स्वीकारती है विदुरेरा घरे कृष्ण करेला भोजन विदुर के घर में इसलिए तो प्रसाद लिया था वो शुद्र ही तो थे स्नेह स्नेहलेशापेक्षा मात्र श्री कृष्ण कृपा स्नेहवश व करे स्वतंत्र आचार केवल कृपा निर्भर रहती है स्नेह भगवत प्रेम के प्रति हाँ वो जो आफेक्षण होता है उसके कारण ही भगवत कृपा अनुकूल हो जाती है या बहती हैं मर्यादा हई ते कोटि सुख स्नेह आचरण परमानंद राम श्रवणे हाँ तो निष्कर्ष क्या है मर्यादा हाय ते कोटि सुख स्नेह आचरण कहते कि जो परम भगवान हैं उनको जो आनंद प्राप्ति होती है वो बहुत आ, महान है केवल सुन्य मात्र से भगवान का नाम जो भक्त है वो उसमें डूब जाता है ये तबोली गोविंदेर कैला आलिंगन गोविंद करिला प्रभो चरण पहला को समझ में नहीं आता पूरा सुख मोर्ज्या परमानंद में है, जार का लाभ है सही प्रति आचरण तार मर्जदा श्रद्धा सुख प्रदान करे इन इन अफेक्शन द ब्रिंग हैप्पीनेस तो ये जो भगवान के प्रति प्रेम में जो भावना है वो बहुत अधिक वो ला देता है आदान प्रदान क्या है आनंद बहुत करोड़ों गुना ला देता है और जिसको सुनकर भक्त उसमें पूर्ण रूपे न निमग्न होकर आनंद अनुभव करता है तो ये बोल के एक दूसरे को प्रणाम करते हैं और आलिंगन करते हैं प्रभु कहे भट्टाचार्य कर हिचार गुरु र किंकर मान्य से अमार तो महापुरुष सावधान होते हैं कि गुरु के जो सेवक है वो उनके लिए क्या है आदर आदरणीय है, हाँ? भी मानना है तो तहारे आपन सेवा कराए तेना जुआ गुरु आज्ञा दिया की छी पाए तो गुरु के सेवकों से सेवा नहीं स्वीकार करनी चाहिए हाँ तो यदि गुरु ही आज्ञा दे रहे तो उसके लिए क्या करना चाहिए तो उनको पूछते किनको किन भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु तो भट्टाचार्य बहुत महत्वपूर्ण प्यार बोलते हैं भट्ट कहे गुरुर आज्ञा हय बलवान गुरु आज्ञा नलांगी है शास्त्र प्रमाण कहते गुरु की आज्ञा सबसे बलवान है और शास्त्र प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि गुरु की आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना चाहिए फिर वो श्लोक आ, कोट करते हैं अरे कृष्णा माता जी ओके ओके नो प्रॉब्लम हां हां नो प्रॉब्लम आठ बाकी पाँच किलो वो एक एक किलो का पैकेट है ना सही है सही है हां हाँ सही है सही है माता जी तीन वैरायटीज है नो प्रॉब्लेम ठीक है अच्छा है, इसके साथ देखो ठीक है माता माता जी जी हरे फाइवी हाफ किलोटे गौनी तैयार बाकी फाइव किलो ग हाँ, भागवतम का वो श्लोक है ना परशुराम को बोला था उनके पिता ने की माँ को मारने के लिए तो उन्होंने तुरंत ही आज्ञा का पालन किया था ऐसा है और एक एग्जाम्पल रामचंद्र कनिष्ठ भा लक्षण तार ज्येष्ठ भातार आदेश तुरंत उन्होंने तत्ना सेवा स्वीकार कर गुरुदेवर आदेश भी ऐसे पौर, ये परशुराम भी तार पिता जो आदेश दिया था परशुराम तार माता को हत्या गुरु आज्ञा माया महत्व विचार ना कर फिर उ मंगल है विशेष करें तो मंगल है तो कहने का तात्पर्य है कि गुरुर और आज्ञा विचार है तो उसको बलवान है उसको पालन किसी भी स्थिति में करना चाहिए तबे महाप्रभु तारे कैल अंगीकार शारीरिक सेवा चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद को प्रदान की थी प्रभुर करी सबे करे मान कर गोविंद करे समाधान सबकी आवश्यकताओं की, की पूर्ति ये करते थे और सब भक्तों के साथ गोविंद आचरण आदरपूर्ण आचरण करते थे और सबके बहुत प्रिय हो गए थे छोटा बड़ा कीर्तनिया दुई रामाय नंदाई रहे ये दो हरिदास थे जूनियर और एक सीनियर। सार, ये, तारा, ये, ये, ये सारे, सारे उनके साथ सेवा में सहायता करते थे महाप्रभु के। गोविंदेर रसंग करे प्रभु रा गोविंदेरा भाग्यसिमा ना जाय वर्णन तो कहते क्या भाग्य का वर्णन करूँ कितने भाग्यवान थे गोविंद हाँ जो उनकी सेवा किया करते थे आरदी ने मुकुंद दत्तक कहे प्रभुर प्रभु रास्ता ने ब्रह्मानंद भारती आये ला दर्शने दर्शन तो एक दिन कहते कि ये ब्रह्मानंद भारती आपका दर्शन करने के लिए आया है मुकुंद दत्त लिए उनके स्थान पहले पहुंचना चाहिए उनको लाने के लिए तो कहते मैं जाता हूँ उनको यहाँ ले आऊ कहते नही मैं जाता हूँ पर्सनली तबली महाप्रभु भक्त घन संघे चली आयला ब्रह्मानंद भारती आगे तो भक्तों के साथ ही महा भार, ब्रह्मानंद भारती के पास उनको लेने के लिए आते हैं ब्रह्मानंद परिचेन मृग चर्मावर तहा देखी प्रभु दुख पाइल लंतर तो ये बहुत ही वैराग्य का प्रदर्शन करते हुए हैं इन्होंने वो हिरण का जो चर्मा है हाँ उसको पहना हुआ था ये देखकर चैतन्य महाप्रु दुखी हो जाते हैं ब्रह्मानंद भारती को देख ये ब्रह्मानंद भारती शंकर संप्रदाय से उन्होंने संन्यास लिया था देखिया तो छद कैल जे न आई नाई पूछे कहा भारत थी गो देखा फिर भी नहीं देखा ऐसा बहाना करके सामने ब्रह्मानंद भारती थे महाप्रभु मुकुंद को कहते कि ब्रह्मानंद भारती जिन्हें है। गुरु हैं है, वो कहाँ है हाँ मुकुंद कहे यही आगे देख विद्यमान प्रभु कहे, तुमी आगे कहे देखो ये सामने ही तुम गलत हो होती नहीं है अन्य रन्य कह ना ही ज्ञान भारती गोसाई के न परिभन चाम मतलब महाप्रभु की इच्छा मुझे चाहते नहीं थे कि ये सब पहने हो हूँ चैतन्य महाप्रभु कहते तुम्हें ज्ञान नहीं है अन्य र अन्य कह दूसरे को कुछ दूसरा और कहना ये उचित नहीं है भारती गोसाई कहे क्यों पहने गए सर में चर्मांबर क्यों पहनेगा सुनि ब्रह्मानंद करे रुदय विचारे मोर चर्माबर ये ना भाई है यहाँ रे अभी इनको कुछ होने लगा ब्रह्मानंद भारती क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ये अनुमोदित नहीं किया है अप्रूड नहीं किया है मेरा ये चरमांबर पहनने का हाँ hmm. उनको अच्छा नहीं लग रहा है महाप्रभु खुश नहीं है भालक अहन चरमां दम्भल आगे परी चरम्बर परिदा ने समारना तरी वो कहते हैं हाँ चाहिए अपनी मिस्टेक को स्वीकार करते हुए ब्रह्मानंद भारती सोचते हैं कि ये सही बोल रहे हैं ये तो जो चर्मांबर धारण किया है ये तो केवल दंभ लागी परी हाँ, के ढोंगी है और उसके बदले में वो क्या चाहता है व्यक्ति सम्मान चाहता है आदर चाहता है फेम चाहता ये है हाँ, तो ये पंडित भारती चरमां परिधाने संसारणा तरी तो ये पहनने से संसार को पार नहीं हो सकता तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी चाहिए भाई वसरा हमारे हो हाँ? तो उससे भगवत धाम निश्चित नहीं है हमारा चाहे भाई वस्त्र जैसे भी हो उससे तरा तर जाना चाहिए सिंपल सिंपल हो या लेकिन निश्चित नहीं है कि आ, वस्तर कोई केवल मतलब वस्त्र से ही निश्चित नहीं, नहीं किया भगवत धाम जाओगे इसलिए कहाँ आया था एक प्यार था माथा मुंडाई कृष्ण ना ही पाए ये वो तो है ना तो मैं भूल गया माथा को पूरा मुंडन करते करते कृष्ण नहीं मिलने वाले चैतन्य अच्छा महापुरुष चैतन्य अच्छा भागवत में आता है तो ये ऐसा है मतलब बाह्य चीजें इतनी वो नहीं रखती लेकिन ये चीजें हमें अनुकूल है जैसे धोती कुर्ता है ये नहीं कि जो धोती कुर्ता नहीं पहनता भगवत हम नहीं जाएगा ऐसा नहीं है आजिहा इतना परी भरमा ना इला जानी अंतर महाप्रभु ने तो उनके मन के बात जान ली और उन्होंने इन्होंने कहा कि आज से नहीं पहनूंगा और फिर चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत समझकर सन्यासी के वस्त्र लेके आ गए वो आपका से आप कॉस्ट नहीं नहीं थोड़ा ही है और, चरम छाड़ी ब्रह्मानंद जो महाप्रभु आके तब उनकी वंदना करते हैं तो ये महाप्रभु सबको शिक्षा देने के लिए ऐसा आचरण करते हैं ऐसे चैतन्य महाप्रु जो यार सबके चरण वंदन इससे पहले वो आए थे गोविंद आए थे और गोविंद जो है चरण वन नहीं किया उन्होंने नहीं, नहीं, नहीं, आके उनको किया वंदना ना नहीं। भारती नहीं। कहे तो मारा आचार लोक देखो यहाँ आपका जो आचरण है शिक्षा देने के लिए पुनः ना करे बे नाटी भय पान चित नहीं करूंगा आप मुझे नेग्लेक्ट मत कीजिए से भाई लगता है मुझे तुम्हें आकार संप्रदी का दुई ब्रह्म यहाँ चला चल जगन्नाथ चल ब्रह्म तुम्हें तस चल तो कहते हैं अभी मैं देखता हूँ यहाँ दो ब्रह्मा हैं एक ब्रह्मा है भगवान जगन्नाथ जो चलते नहीं हैं और दूसरे ब्रह्म कौन है चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप क्या हो चलते हो अच्छा, में वो देख अच्छा जगन्नाथ तुम्हें ये सब मायावादी सबको पता था चैतन्य महाप्रभु भगवान है लेकिन ये मायावाद सिद्धांत बोल रहे हैं है ना तुम्हें गौर अवर्णते हो श्यामल वर्ण दुई ब्रह्म कैल जगत तारण कहते कि आप दोनों का ये ये वर्ण है अरे दोनों ब्रह्मों ने मिलाकर क्या कर रहे है जगत को उद्धार कर रहे तार तार रहे हैं प्रभु कहे सत्य कहे तुम्हारा आगमन है दुई ब्रह्म प्रकाशील श्री पुरुषोत्तम तो कहते आपने सत्य बोला तो महाप्रभु उनको कह रहे कि हाँ दो ब्रह्म प्रकट हो गए जगन्नाथपुरी में और उनमें से एक ब्रह्म तुम हो हाँ। हाँ। ऐसा महाप्रभु कह रहे हैं ब्रह्मानंद नाम तुम्हें गौरव ब्रह्म चल हम्म जगन्नाथ ब्रह्मानंद तुम्हारा नाम है तो तुम गौर हो और श्याम रूप में महापुर मतलब कृष्ण तो काले है ना श्याम वर्ण है ये तो जनरली नॉर्मल कलर है इसी कारण से उन्होंने बोला भारती कहे सार्वभम मध्यस्थया यह रसने हमारा न्याय बोझी है मन दिया तो ब्रह्मानंद भारती कहते हैं ये सर्व भ्रट्टाचार्य ये जो हमारा आर्गुमेंट चल रहा है इसमें आप मेडिएटर बनो बीच में हाँ चैतन्य महाप्रु और मेरे बीच में व्याप्य व्यापक भावे जीव ब्रह्म जाने जीव व्याप्य ब्रह्म व्यापक शास्त्री तो जो जीव है वो व्याप्य और व्यापक ऐसा दो चीजें बोल रहे हैं ना व्याप्य में शरीर में है हम केवल लोकलाइज्ड जिसको प्रभुपाल लिखते हैं और परम ब्रह्म क्या है सारे जगत में व्यापक है जिसको हम कहा व्यापक है अपने शरीर में केवल तो ये हमारा लिमिट है ब्रह्म का चर्म घुचाई या कह व्यापक व्यापक भावे जीवा ब्रह्म जानी जीवा ब्रह्म जीव को भी ब्रह्म कहा जाता है ना ब्रह्म शब्द तो जीव के लिए भी है और परम ब्रह्म को भी है आत्मा को भी ब्रह्म शब्द इस्तेमाल किया जाता है ना तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं व्याप्य और व्यापक जीव और भगवान इन दोनों में अंतर क्या है कि आपने शरीर का ही ज्ञान रखता है और जो भगवान है वो सब जगह व्यापक है इस प्रकार से वो कहते हैं चर्म घुचाइया कैला आमारे शोधन तुमने मेरे कपड़े उतार के मुझे शुद्धि कर दी हाँ दोहार व्याप्य व्यापकत्वे यही त कारण चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु प्योरिफाइड में वो कहते कि मुझे महाप्रभु ने शुद्ध किया है मेरे जो है, क्या है चर्मांबर को उतार कर ये प्रूफ है कि भगवान क्या है व्यापक, व्यापक, है।, व्यापक है और ऑल पावरफुल है और मैं उनके comments, मैं आधीन हूँ लिमिटेड है ना तो नहीं है। नहीं। भगवान तो उससे बढ़कर है ना तो इसलिए वो सुवर्ण हिमांग आदि वो दे रहे हैं भगवान का चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो संस्कृत श्लोक है कि वो साक्षात कृष्ण है हाँ, उसके बारे में वो बता रहे हैं यही सब नाम यहाँ निजास्पद चंदना क्या है द्वारा तो, तो वो जो श्लोक है विष्णु सहस्त्र नाम का उसका वो ट्रांसलेशन वर्णन कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की भुजाएं जो चंदन आदि से आ, क्या है लेप है भट्टाचार्य कहे भारती देखी तो मारा जाए प्रभु कहे यही यही कह सही सत्य है तो जब सरम भट्टाचार्य ने ये सुना और उन्होंने ये जजमेंट के रूप में बोला ब्रह्मानंद भारती मैं देखता हूँ कि तुम क्या हो गए हो विजयी हो गए हो और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हाँ तो ये सही है गुरु शिष्य न्याय सत्य शिष्य पराजय भारती कही ये वो न अन्य है तु तो चैतन्य महाप्रभु के ये सही हुआ है कि वो, वो उनका विजय हुआ है क्योंकि वो गुरु है और मैं कौन हूँ शिष्य हूँ लेकिन ब्रह्मानंद भारती कहते हैं या ऐसा नहीं हुआ है इसके पीछे और एक कारण है भक्त ठाई हार तुम्हें ये तो हमारा स्वभाव आ रय कशुन तुम्हें आप न प्रभाव तो ब्रह्मानंद भारती कहते आप हार गए हो इसके पीछे रहस्य क्या है आप साक्षात भगवान हो और जो भगवान हैं भक्त के सामने हार जाते हैं यह आपका हमेशा के लिए स्वभाव है हाँ तो और एक प्रभाव को सुनो वो कहते हैं आजन्म करोई निराकार ध्यान तो माँ देखी कृष्ण है ल मोर विद्यमान कहते कि मैं आज जीवन भर हां? निराकार का ध्यान ही कर रहा था जब से आपको देखा हो तो मैं कृष्ण की अनुभूति कर पा रहा हूँ कृष्ण नाम स्पुर मुखे मने नेत्रे कृष्ण तोमा के तदरूप देखी हृदय कहते हैं महा कृष्ण का नाम स्पुरित हो रहा है मुख में मन नेत्रों से कृष्ण को देख पा रहा हूँ आपका जो रूप है और जिसके द्वारा हृदय में भी मैं क्या हो रहा हूं पूर्ण रूपेण ना मतलब तुष्ट हो गया हूँ तोमा के तद्रूप देखी वो, वो रूप मीन्स के रूप में इसलिए तो वो कह रहे हैं मंगल दशापनार यहाँ देखी से ही दशाई लमार तो कहते बिल्व मंगल ठाकुर ने भी क्या किया था अपना ये जो निराकार जो तत्व का अनुभूति है उसको त्याग दिया था तो उसी प्रकार से मेरी स्थिति हो गई है और मैं अभी क्या हूँ परिवर्तित हो गया हूँ पूर्ण रूपेण। में वो सारे श्लोका दे रहे हैं उसको आधार करने के लिए जितने भी संस्कृत श्लोक दिए हैं, तो वो कृष्णदास कविराज ने दिए हैं, उनका आधार को स्थापित करने के लिए सेम चीज को प्रभु कहे कृष्ण तोमार गाढ़ प्रेमा है नेत्र पड़े श्री कृष्ण पूरा चैतन्य महापुरुष स्तुति करने में कमी नहीं है आ, वो मौका ढूंढते कहां से न कहां अपने भक्तों की स्तुति कर दे कहते कि तुम्हारे हृदय में तो कृष्ण के लिए गाड़ प्रेम है जहां नेत्र पड़ता है वहां कृष्ण ही स्पुरित हो जाते हैं भट्टाचार्य कहे दोहार सुसत्य वचन आगे यदि कृष्ण देना साक्षात दर्शन तो भट्टाचार्य कहते हैं कि आप दोनों के जो वचन है वो सत्य है क्योंकि डायरेक्ट कृष्ण सामने अपनी कृपा दे रहे हैं तो फिर क्या कहा जाए प्रेम बिना कभु नहे तार साक्षात्कार यहा कृपात्या दर्शन यहाँ भगवान के प्रेम के बिना उनका साक्षात्कार संभव नहीं है इसलिए यहाँ र कृपा त्या दर्शन यहाँ तो उनकी ही कृपा से उनका दर्शन, दर्शन, दर्शन, दर्शन संभव हो पाता दर्शन है।, है प्रभु कहे विष्णु विष्णु की कह सार्व <laughs> आ निंदार लक्षण। वो कहते हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कोई भी उनको कृष्ण के रूप में बोलता था तो कान में तो बंद करते थे कई बार विष्णु विष्णु कहते थे कि मघोर अपराध कर रहे हो कहते थे, थे आति स्तुति निंदा लक्षण तो कोई व्यक्ति हमारा बहुत गुणगान कर रहा है तो समझना चाहिए कि वो गुणगान नहीं है वो निंदा है। वो निंदा कर रहा है हमें शिक्षा देने के लिए निज वासा आरती गोसाई प्रभु निकट फिर उनको ले आते गंभीरा में और ब्रह्मानंद भारती उनके साथ निवास करते हैं राम भद्राचार्य भगवान आचार्य प्रभु पदे रही दुहे कार्य में सारी जिम्मेदारियों को त्याग कर महाप्रभु कराचार्य महाप्रभुस करते हैं इनका नाम तो पहली बार आ रहा है अभी केल का तो वहां के आए होंगे ना कहा कहां से अभी तो सब जगह से भक्त आ रहे हैं काशीश्वर गोसाई आयिला आर सम्मान कर प्रभु राखीला निजस्ता तो अभी ये दूसरे भक्त जो ईश्वरपुरी ने भेजे थे महाप्रभु उनको आदर के साथ गोविंदा का प्रभु के ला ईश्वर दर्शन आगे लोग निवारण आप बताते थे गोविंदा काशीश्वर जाना था जगन्नाथ दर्शन तो ये इनका काम था का ऐसे हटाने का काम जत नद नदी छे समुद्र मिलाये आ गया आए थे महाप्रभु रक्त जहा तहाय जिस प्रकार से नदी आते समुद्र उसी प्रकार से तो सारे दिशाओं से स्थानों से महाप्रभु के भक्त उनको मिलने आ रहे थे उनका आश्रय ले रहे थे सब आशी मिलीला प्रभु रा प्रभु कृपा करी शबाये राखिला निजस्ताने तो सब आकर महाप्रभु के चरणों में मिल रहे थे और चैतन्य महाप्रभु अपने चरणों में या अपने स्थान में सबको कृपा करके रख रहे थे यही तो कह तो महाप्रभु के चरण प्राप्त करना बहुत सरल है बस इं? क्या करो चैतन्य चरित अमृत को सुनते रहो चर्चा करते रहो ये वैष्णव मिलन प्रसंग है महाप्रभु का श्री पर रघुनाथ पदे जा र चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण था बहुत अच्छे अच्छा लगते। सारे, सारे चैप्टर के नीचे और चैतन्य भागवत का भी ऐसा ही मधुर श्लोक है उसमें भी एक ही श्लोक सब चैप्टर के नीचे है